उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें अभी हम लोग अतर उपनिषद का विचार कर रहे हैं जो आत्मा का ज्ञान से वाम देव ने अमृतत्व को प्राप्त कर लिए और जो आत्मा मुमोक्षियों का उपासना का विषय है चिंतन का विषय है वो सोपाधिक है अथवा निरूपाधिक है इस प्रकार के विचार करके कहते हैं तो वो वृत्ति ज्ञान को प्रकाश करने वाला जानने वाला स्वरूपतः किंतु ये वृत्ति ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होता है तद विशिष्ट होकर के तद उपहित तो होकर के सोपाधिक हो जाता है तो ये न वापस्यती ये न वा अर्थात ये सब इंद्रिय द्वारा जो अंतःकरण वृत्ति होते हैं वो वृत्ति में अभिव्यक्त तो होता है चैतन्य इसके द्वारा वह साक्षी यह सब विषय को जानता है बीजानाती तो बीजानाती जानने वाला जो है तो यह बीजानाती और ये न बीजानाती ये दोनों भिन्न पदार्थ होंगे इसलिए ये न बीजानाती वो सब हो गए वृत्तिज वृत्ति चैतन्य तो चैतन्य न यदा या वृत्ति उसको यह न शब्द से कहा गया चैतन्य से प्रकाशित तो हुए जो वृत्ति वो सबको ये न शब्द से तृतीयांत वो कर्ण स्थानीय हुए और यह अभिजान आती वो करता हुआ वो साक्षी है तो तात्पर्य इस मंत्र का है कि वो साक्षी को जानने का उपाय है कि यह जो अंतकरण वृत्ति उसी में वो प्रतिबिंबित तो होता है इसको हम लोग के नौपनिषद में देखे थे प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विंदते इस आत्मा को जानने का वही उपाय है कि हमको यह जो वृत्ति ज्ञान हो रहे हैं हमको पता चल रहा है जो यह वृत्ति ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है जान रहा है वही साक्षी है वही आप ही है आगे कहते हैं यदतदृद मनश्चत संज्ञानज्ञान विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धतिर्मतिमषा ज्योतिस्मृति संकल्प क्रतुरसुरा कामो वस कास है सर्वाण्य प्रज्ञ नाम यद हृदय मनश्च एत यह जो हृदय है हृदय का सार कहते मन ही हृदय का सार है ये मंत्र है हृदय से रे तो इस प्रकार के मंत्र उसमें कहा गया ए, हृदय का सार ये मन है यही मन कहते यही एक कारण है जो कि सभी कारणों को अर्थात तो बाह्य कारणों को प्रेरित करने वाला है बाह्य कारणों का स्वामी है तो इसलिए इसी को कहा गया कि ये सार है मनश्चर्य तद इसी एक हीकरण के द्वारा बाकी सब ज्ञान वो प्राप्त करता है इंद्रिय विषय को ला करके इसी करण में पहुँचाते हैं और यह करण तत्द होकर के करके साक्षी को उपस्थित करवाता है विषय इसलिए यह मन ही सर्वकरण व्यापार का स्वामी है इसको प्रधानकरण इसलिए कहा जाएगा अंतकरण कहते हैं क्योंकि बाह्यकरण के बिना ये बाह्य विषय को ग्रहण नहीं कर पाएगा ये प्रधान करण इसलिए जब बाह्यकरण भी निवृत्त हो जाते हैं वैराग्य जब होता है बाह्यकरण निवृत्त हो जाते हैं तब मनो और एक बच जाता है जो कि विषय चिंतन करते रहता है जहाँ वैराग्य का विचार होता है वहाँ कहते हैं चार प्रकार की वैराग्य चार प्रकार की होता है चार स्तर की वैराग्य कहा जाता है तो सबसे प्रथम अवस्था जब वैराग्य आरंभ होता है साधक विचार करता है इसको छोड़ना है उसको छोड़ना है कहते हैं यतमान अभी वो यत्न करता है प्रयत्न करता है कुछ पदार्थों को त्याग करने के लिए ऐसे प्रयत्न करता था विचार करता है ये हमारे लिए लाभकारक है हानिकारक है वह विचार करके कुछ पदार्थ को तो छोड़ दिया जिसके चलते उसका बहुत ज़्यादा अर्थात मन में विक्षेप नहीं होता है कहते हैं छोटा छोटा पदार्थ प्रथम त्याग कर देता है इसको कहा गया यतमान जब कुछ ऐसे छूट गए कहते हैं वो व्यतिरेक थोड़ा ऊंचा आ गया कुछ तो छोड़ दिया जब कुछ पदार्थों को छोड़ने का सामर्थ्य आ जाता है मन में तो मन में थोड़ा बल होता है अब मैं इस चीज़ को छोड़ दे सका तो बाकी जो हमको अभी लगता है कि इसको हम छोड़ नहीं पाएगा अर्थात ये नहीं होने से हमारा जीवन नहीं चलेगा जो हमारा बंधन का हेतु हमको अनुभव हो रहे हैं तो उसको भी छोड़ने के लिए उसको थोड़ा मन में बल आएगा यह अवस्था कहा जाएगा व्यतिरेक व्यतिरेक अर्थात तो कुछ का तो अभाव करवा दिया बाकी कुछ अभाव भी नहीं करवा पाए उसके चलते विक्षेप होता है चित्त में इस अवस्था द्वितीय अवस्था कहते हैं व्यतिरेक फिर उसमें दोष दृष्टि करेगा जो जो पदार्थ अभी त्याग नहीं हो पाए उनमें दोष दृष्टि करेगा धीरे धीरे वो भी त्याग हो जाएंगे अर्थात तो बाह्य इंद्रिय और विषय में प्रवृत्त तो नहीं होंगे किंतु मन में चलता रहेगा इस अवस्था को कहते हैं एक इंद्रिय अवस्था अभी एक ही इंद्रिय मन ही केवल विषय में चलता है बाह्य इंद्रिय तो नहीं चल रहे हैं जब बाह्य इंद्रिय चलते थे तो दो इंद्रिय चलते थे एक तो बाह्य इंद्रिय और एक मन किंतु जब आह्य इंद्रिय नियंत्रित हो गए केवल अभी मन ही चलता है कहते हैं एक इंद्रिय अवस्था आगे धीरे धीरे उसके जब स्थिति बढ़ेगी तो कहते हैं कि अंतिम में वशीकृत अर्थात तो मन भी और विषय में चलेगा ही नहीं शांत हो जाएगा स्वरूप में स्थिर रहेगा इसको कहते हैं वशीकृत अवस्था यह चार प्रकार की वैराग्य अवस्था तो यह जो एक कहते मनो मन ये तृतीय वैराग्य वैराग्य की तृतीय अवस्था तो मनो क्यों कहते हैं कि मन ही सब इंद्रियों का स्वामी है इंद्रियां जब प्रथम नियंत्रित हो जाते हैं फिर मनो पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है सर्व सर्वकरण व्यापार अर्थात सभी करणों का व्यापार इसी के द्वारा ही अंतिम में होता है मनुष्य जो हृदय का सार है आगे यह सब मन नाना प्रकार की रूप ले करके चैतन्य के लिए उपाधि होता है चैतन्य का उपाधि होकर के कहते हैं कि वही जो चैतन्य है प्रज्ञान शब्द से जिसको कहा जाएगा वो प्रज्ञान ये सब मन उपाधि को होकर के क्या क्या रूप लेता है तब तो उसको कहते हैं संज्ञानम संज्ञानम संज्ञप्ति कहते हैं अर्थात जो चेतना है आगे आज्ञानम आज्ञानम अर्थात ईश्वर भाव अर्थात मैं सब कुछ जान रहा हूँ यही मन का इस प्रकार की एक स्थिति है मन की एक प्रकार की वृत्ति है उसमें भी चैतन्य प्रतिबिंबित तो होता है आगे कहते हैं विज्ञानम विज्ञानम अर्थात कलाओं का ज्ञान कला जो सब विभिन्न प्रकार के होते हैं लोक में उसका परिज्ञानम आगे प्रज्ञानम प्रज्ञानम अर्थात प्रज्ञता हाँ मैं जान रहा हूँ मेधा मेधा ये तो ज्ञात है सभी को ग्रंथ धारण सामर्थ्य ये भी मन का ही सामर्थ्य आगे दृष्टि दृष्टि अर्थात इंद्रियों के द्वारा यह यह दृष्टि एक ही इंद्रिय विषय को, को कह दिया गया इंद्रियों के द्वारा जो विषय की उपलब्धि होती है उसको दृष्टि कहा गया वो भी मन का ही एक रूप है और त तदाकार मन चैतन्य का उपाधि बनता है आगे धृति धृति अर्थात धारणम कहते हैं जब इंद्रिय मन ये सब शिथिल हो जाते हैं तब ये धृति के द्वारा वो इंद्रियों को धारण करता है कभी कभी लगता है कि अब तो बहुत थक गया किंतु तो कहेंगे आगे और इतना है ना दिन इतना हमसे बाकी है ये अभी बाकी है तो जाना होगा कहीं मंदिर में जाना होगा थक गया, थक गया तो चलो चलो मन को जो इंद्रियों को फिर उठा करके लेता है कहते हैं ये धृति तो जिसका अंदर में कम होगा शरीर का शिथिलता के साथ आदत में करके आगे कहेगा और तो नहीं होगा अब तो थोड़ा बैठ ही जाएंगे किंतु तो जिसका अंदर में धैर्य होगा धृती होगा कहेंगे अभी तो और इतना समय पार कर देना है ये धृति धृति अर्थात ये सात्विक धृति है तो, तो है, मन इंद्रिय ये सब जो शिथिल होते हैं उसको धारण करके कार्य में प्रवृत्त करवा सकता है आगे मति मति अर्थात मनन को चिंतन करता है मनीषा मनीषा अर्थात मन की जो स्वामी अर्थात बुद्धि वो थोड़ा स्वतंत्र होता है मन तो संकल्प विकल्प वाला होता है ये निर्णय करता है आगे ज्योति ज्योति अर्थात ये जब कुछ दुख आ जाता है रोग इत्यादि आ करके तो वो रोग इत्यादि होने से दुखी हो जाता है उसको कहते हैं जूती ये भी मन का एक अवस्था है स्मृति कहते कर हैं स्मरण करना ये भी मन का एक अवस्था है संकल्प तो ये जो नाना रूप रस इत्यादि का ये सब संकल्प करता है क्रतु क्रतु अर्थात निश्चय करना अध्यवसाय ये भी मन की एक वृत्ति है आगे अशु अशु अर्थात ये जो प्राणों का सब प्राण की जो वृत्ति होते हैं ये भी मन के द्वारा मन के द्वारा अर्थात मनो प्राणों को उसी प्रकार की चालित करता है मन जिस प्रकार के चलाएगा, की चलाएगा प्राण की वृत्ति उसी प्रकार की अर्थात बढ़ेंगे घटेंगे ये जो प्राणा अपान होता है ये सब मनो इसका नियंत्रण नहीं करता है किंतु इसमें जो वृद्धि और घटना ये सब मन के चलते होता है काम काम जानते हैं जो अप्राप्त पदार्थ की इच्छा होती है तृष्णा काम ये भी मन की एक अवस्था है वश वश अर्थात वश कांतो इच्छा इच्छा अर्थात स्त्री प्राप्ति की इच्छा स्त्री विषय की इच्छा यह सब अंतःकरण का वृत्ति है और ये अंतःकरण चैतन्य के लिए ब्रह्म के लिए सब उपाधि बनते हैं बनने से यह सब प्रज्ञान का विभिन्न नाम कह दिया गया प्रज्ञान वास्तविक चैतन्य है ब्रह्म है उसी प्रज्ञान का यह सब नाम नाम अर्थात उपाधि जैसे कहते हैं आकाश आकाश एक हो गया किंतु तो उसमें घटा काशा मठा काशा पटाखा सा गुहा काश इस प्रकार के सब नाना नाम हो जाते हैं इसी प्रकार की एक ही चैतन्य नाना प्रकार की वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होकर के नाना प्रकार की नाम वाला हो जाता है सर्वाणी एवं एताने ऐसा प्रज्ञान से नामध्येयानी प्रज्ञानं प्रज्ञान ब्रह्म आगे कहेंगे छिद्रूप चैतन्य ये सब चैतन्य का नाम होगे उपाधि बन करके जैसे हम कहते हैं ज्ञान तो ज्ञान है उसको घट ज्ञान पट ज्ञान जब कहते हैं ये घट पट सब वहाँ उपाधि है ज्ञान में ये सब उपाधि है ज्ञान को विशेष करवा देते हैं इसी प्रकार की ये सब अंतकरण वृत्ति चैतन्य को विशेष करवा देते हैं उपाधि बन करके ब्रियाधारण्य के मैं कहा गया कि वही परमात्मा प्राण नैव प्राणो भवती वदन वाक पश्यं चक्षु तो उसी का ही विभिन्न कार्य करते हुए अलग अलग नाम पड़ जाता है इसी प्रकार की यहाँ भी वही प्रज्ञान नाना प्रकार के अंतकरण वृत्ति के चलते नाना प्रकार की नाम वाला हो जाता है इसी को बताते हैं कि वही परमात्मा कैसे सब नाना रूप हो जाता है एस ब्रह्मे स इंद्र एष प्रजापतिर एते एववा इमा च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायुर आकाश आपो ज्योतिषी एम चुद्र क्षुद्रमिश्राणी व बीजा इतराणी च चाण्डा अंडजुज चेदजानी चोदीजानी चाश्वा गाव पुषा हस्तिनो येद प्राणी जंगम च पत्त्री चवर तत्ने प्रजाये प्रतिष्ठान प्रज्ञत्रो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञ्रह्म यह प्रज्ञान ब्रह्म ये महावाक्य है ऋग्वेद का यह ऐतरीय उपनिषद ऋग्वेद में हैं ऋग्वेद का ये महावाक्य स ब्रह्म ऐसा जो प्रज्ञान रूप कहा गया वही चैतन्य है वही चैतन्य ही ब्रह्म ब्रह्म अर्थात यह सूत्रात्माण सूत्रात्मा, सूत्रात्मा समष्टि प्राण है तभी वही जो ब्रह्म है वो समष्टि प्राण रूपेण हिरण्यगर्भ गगर्भ कहा जाएगा समष्टि प्राण रूपेण समष्टि बुद्धि रूपेण प्रत्येक जीव में प्रवेश किया है जैसे अगर बहुत सारे जल पात्रों में जल रखा जाएगा पात्र में जल रखा जाएगा और उसमें एक ही सूर्य जैसे प्रतिबिंबित तो होता है इसी प्रकार की वही चैतन्य हिरण्यगर्भ बनकर के प्रत्येक अंतकरण में ये प्रविष्ट है प्रज्ञात्मा कहा जाएगा उसको एस इंद्र इंद्र अर्थात देवराज इंद्र यह श्रेष्ठ है ऐसा प्रजापति ऐस कहने से वही जो परमात्मा जो प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है वही प्रजापति बनता है प्रजापति अर्थात विराट जो स्थूल शरीर वाला है प्रथम शरीर वाला एते सर्वे देवा वो जो परमात्मा है वो सारे देवता रूपेण वही है आगे इमानी च पंच महाभूतानी तो यह जो पांच महाभूत है वो परमात्मा ही यही महाभूत महा रूप बना हुआ है तो महाभूत कौन है कहते हैं पृथ्वीर वायु आकाश आपो ज्योतिंशी पाँच हो गए तो पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिंशी ज्योतिंशी शब्द से कौन सा भूत तेज यह य भूत यह परमात्मा ही है तो इसी को उपनिषद में कहा गया था वही परमात्मा से तस्माद तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत वो कहा गया था परमात्मा ही यह स पंचभूत रूपेण विद्यमान आगे और कहते हैं वो परमात्मा क्या क्या रूप हुआ है कहते हैं ऐतानी इमानी च क्षुद्र मिश्राणी इव इव इव यह अनर्थक है यह जो सब क्षुद्र मिश्राणी क्षुद्र अर्थात छोटा छोटे ये सब जो प्राणी होते हैं छोटे छोटे प्राणी अर्थात ये जो मस मशक कीट इत्यादि होते हैं वही परमात्मा ही ये सब रूप बना हुआ है और आगे बीजानी इतरानी बाकी जो सब ये क्षुद्र कीटक कह दिया बाकी जो रहेंगे कहते हैं कि बाकी दो कौन है कहते हैं कि जो स्थावर जंगम वो सब यही परमात्मा ही है इसी को अभी प्राणियों को सब विभाग करते हैं इतराणी च अंडजानी जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको अंडज कहा जाता है और जारुजानी जारूज जारूज जरायु कहते हैं जरायु जो जरायु से उत्पन्न होते हैं तृतीय प्रकार के प्राणी कहते हैं स्वेद ज स्वेद से स्वेद अर्थात जल से उत्पन्न हो जाते हैं आगे उद्भिज उदभीनति उद्भिद कहते हैं अर्थात ये है, जमीन को विदारण करके जो उठता है उद्भिज उद्भिद कह देते हैं उद्भिनति उद्भिन्नति चार प्रकार की ये प्राणी हो गए अंडज जरायुज स्वेदज और उद्भिज ये चार प्रकार के हो गए आगे उसमें और स्पष्ट करते हैं अश्वा ग पुरुषा हस्ति ये जितने सारे प्राणी वर्ग <coughs> प्रथमे चार प्रकार के कह दिए अंड जरायुज स्वेद ज उद्भिज आगे वो जरायुज से कुछ विशेष नाम लेकर के कह दिए अश्वा गाव पुरुषा हस्ति ये सब यत्किन इदम प्राणी ये जितने सारे प्राणी ये सब प्राणी कौन है कहते वही परमात्मा ही ये सब प्राणी रूपेण विद्यमान है और जंगम चंगम अर्थात जो चलने वाले पाद से जो चलते हैं उनका जंगम कहा जाता है यच हर आगे जंगमम आगे पतरी पतत्री किनको कहते हैं पक्षी।, पक्षी तत्री जो पक्षी होते हैं अगे यच्च स्थावरम स्थावरम अर्थात जो ये स्थिर रहने वाले ये सब जो पदार्थ होते हैं ये सब पदार्थ कहते हैं कि स्थावरम सर्वं तत् प्रज्ञा नेत्रम यह जब सो पदार्थ जिनको जिनको सब गिनाया गया और बाकी जो नहीं गिनाया गया वो सब के लिए कहते हैं सर्वम जो अभी अवश्य से रह गया अनुक्त कथनार्थम सर्व शब्द कह देते हैं जो कहा गया बाकी जो नहीं कहा गया सब प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात चैतन्य तो नेत्रम कहते नियते अनेन अनैन नेत्रम नियते अर्थात स्थियते जिसमें ये सब रहते हैं ये पदार्थ सब किसमें अध्यस्त है किसमें अधिष्ठित है उनका अधिष्ठान कौन है कहते हैं प्रज्ञान ही है तो प्रज्ञा नेत्रम शब्द का अर्थ हो गया कि प्रज्ञानश्रय है प्रज्ञान ही ये सब का आश्रय है प्रज्ञान शब्द का अर्थ चैतन्य चैतन्य में ये सब अध्यस्त है इसी को कहते प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञान में ये प्रतिष्ठित है ये एक प्रकार की प्रज्ञा शब्द का अर्थ हुआ दूसरा कहते हैं लोक अर्थात प्राणी प्रज्ञा नेत्री प्रज्ञा नेत्र का अर्थ चक्षु पूर्व में नेत्र का अर्थ अधिष्ठान कहा गया तो सभी यह पदार्थ जगत में जो प्राणी हो चेतन हो जड़ हो सब चैतन्य में ही अधिष्ठित है अथवा कहते हैं ये लोक जो प्राणी होते हैं इन्हें का चक्षु स प्रज्ञा है तो चक्षु प्रज्ञा है जो पूर्व में विचार हुआ अंतिम मन के द्वारा ही सब जानता है चाहे चक्षु के द्वारा जाने चाहे श्रवण इंद्रिय के द्वारा जाने किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाने अंतिम मन के द्वारा ही जानेगा ये मन ये कैसे जानता है कहते हैं उसमें चैतन्य का प्रतिबिंबन होता है तो अंतिम यही जो प्रज्ञा है जो कि अंतकरण में प्रतिबिंबित होता है इसी के द्वारा सभी प्राणी जो जानना है जानते हैं इसलिए सभी प्राणियों को प्रज्ञा नेत्र कह दिया जाएगा तो प्रज्ञा नेत्र का दो प्रकार की व्याख्यान हो गया एक आश्रय को लेकर के और एक जिसके द्वारा जाना जाता है कर्णों को लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा पूर्व संपूर्ण जगत का प्रतिष्ठा अंतिम में प्रज्ञा में ही होता है प्रज्ञा अर्थात आगे कहते हैं इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म यह जो ब्रह्म वही प्रज्ञान है यह जगत का अधिष्ठान है इसमें वास्तव में कोई गुण नहीं है निर्गुण है किंतु सभी गुण इसी में कल्पित हैं पूरा यह जगत इसमें व्याकृत अवस्था में नाना रूप होकर के जब व्याकरण आरंभ होगा ईश्वर से जब सृष्टि होगी तो प्रथमे आ जाएंगे तो पंचभूत आ जाएंगे अपचीकृत आ जाएंगे आगे किसकी उत्पत्ति हो जाएगी हिरण्यगर का हिरण्यगर व फिर पंचीकृत करेगा विराट की उत्पत्ति आगे प्रजापति आगे प्रजा सब देवता आएंगे अन्य पर प्रजा आएंगे ये सब कहते हैं कि वही प्रज्ञानम वही ब्रह्म ये सब नाना रूप में अनुभूत हो रहा है सब कुछ प्रज्ञान ही है और प्रज्ञान ब्रह्म ये महावाक्य है तो यहाँ ब्रह्म जो तत्पदार्थ का तत्पदार्थ विषयक है प्रज्ञान कहने से तोम पदार्थ विषयक है जो आपका वास्तविक वास्तवस्वरूप है वही प्रज्ञान है वही ब्रह्म है वही जगत का अधिष्ठान है स लोकात् सज्ञान अस्मत्म्य अमूस्म स्वर्ग लोक सर्वान्मा आप मृत समत्मना यह जो प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है उसी को प्रज्ञा शब्द से कहा जाता है प्रज्ञा वही आत्मा स कहने से जो इस प्रज्ञान को ब्रह्म रूपेण ऐसे जान लिया वामदेव इत्यादि अथवा जो आज भी जो जान लेगा इस प्रज्ञान को प्रज्ञान आत्मना आत्मना अर्थात अपना स्वरूपत्व ना जो जान लेगा उसकी क्या होगी कहते हैं कि सर्वान कामान आपत्वा जो है यह ब्रह्म वो ही प्रज्ञान है उसी को आत्म रूप से जो जान लिया अर्थात मैं हूँ कहते हैं वो सर्वान कामान आपत्वा वो जीवन मुक्त होगा जीवन मुक्त होने से कहते हैं सारे काम काम्य पदार्थों को प्राप्त कर लिया अर्थात तो उसके अंदर में और कामना नहीं रहेगा जितना जितना हम काम रहित तो हो जाएंगे कहते हैं उतने उतने हमको ये आत्मभाव अनुभव होगा ये सब काम ही हमारा आत्म भाव को संकुचित तो करता है परिच्छेद तो करता है जितना जितना निष्काम होगा उतना अनुभव करेगा जब तक तो शरीर है कहते हैं कि यह जीवन मुक्त होगा आगे कहते हैं जब शरीर पूरा हो जाएगा ये शरीर का पूरा हो जाएगा जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा इसलिए कहते हैं प्रारब्ध नाशे प्रतिभा नाश जब तक जीवन मुक्ति अवस्था है तब तक तो ये जगत प्रातिभाषिक वो कहेगा जगत उसके लिए और व्यावहारिक सत्ता नहीं रहेगा जब अनुभव हो जाएगा जगत की और व्यावहारिक सत्ता नहीं रहेगा क्योंकि अनुभव हो गया अर्थात जगत अध्यस्त है मैं ही अधिष्ठान हूँ जगत अध्यस्त है इसलिए जगत की व्यावहारिक सत्ता नहीं रहेगी किंतु जगत दिखेगा प्रातिभाषिकसत्ता रहेगा ये सब व्यवहार कहते हैं सब प्रातिभाषी होगा ज्ञानी के लिए व्यवहार भी प्रातिभाषी है जगत तो है क्योंकि व्यवहार तो शरीर इत्यादि से होगा इसलिए ये सब प्रातिभाषी है और जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा कहते हैं प्रारब्ध न प्रारब्ध नाश से प्रतिभाष नाश जब प्रारब्ध भी पूरा हो जाएगा प्रातिभाषी सत्ता भी जगत की और नहीं रहेगी विदेह मुक्त हो जाएगा कहते हैं अस्मात् उत्क्रम्य अस्मात् लोक शब्द का अर्थ शरीर लोक लोक्यते भूज्यते कर्म फलाने अस्मिन लोक यह शरीर से उत्क्रमण कर जाएगा करके अमूस्म स्वर्गे लोके अमृत समूस्मिन स्वर्गे लोके स्वर्गलोक अर्थात ब्रह्म यहाँ स्वर्गे लोके स्वर्ग शब्द का अर्थ सुख और आत्यंतिक सुख है ब्रह्म तो इसलिए स्वर्गे का अर्थ ब्रह्मणी ब्रह्म रूप से एक होगा समभवत तो ब्रह्म रूप से एक हो गया जब तक तो प्रारब्ध है शरीर रहेगा तो जीवन मुक्ति अवस्था में आनंद अनुभव करेगा और विदया मुक्त हो गया तो और व्यवहार भी नहीं प्रतिभाषी व्यवहार भी नहीं रहेगा ओ वा मे मन प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित आवर आविर्म एधि वेद से मणीस्थ श्रुत मे मां प्रवासिनेतदाज बदिष्यामी सत्यंगदिष्या तन्म अवतु तद्वत्वत मवतु वक्ता अवतु वहां जो तद वक्तारम अब तुबतु माम यहाँ बड़े महाराज जी का कैसे पाठ है ठीक है देख लेंगे आगे इसको सुधार करना है तो कर लेंगे क्योंकि हम लोग उच्चारण करते हैं तद वक्तारम अवतु अबतु, अबतु माम किंतु वहाँ इको नीचे होकर के विराम नहीं है बीच में तो ये पुस्तक में ऐसा दिया है हम लोग देख करके आगे सुधार कर लेंगे जो पाठ होगा ओम शांति ही शांति ही शांति है, शान्ते है, शान्ते है। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता हमारी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए अर्थात तो मन जिसको निर्णय करता है कि यही हमको उच्चारण करना है तो वांग उसी को ही उच्चारण करना है अर्थात तो मन का अनुकरण करे वाग मन का अनुकूल हो वाग मन में कुछ चिंतन करता है वाणी में कुछ कहता है ये सब कपट भाव है इस प्रकार के न हो हम शुद्ध हो जाए मनो में वाची प्रतिष्ठितम जो वक्तव्य है जो शास्त्र सम्मत है वही हम उच्चारण करें और हमारा मन उसी प्रकार की ही निर्णय करें वाची अर्थात यहाँ जो वक्तव्य विषय जो शास्त्र सम्मत है मन उसी का ही कथन कर मतलब निर्णय करें जो शास्त्र विषय वक्तव्य मन तद विषय का निर्णय करे यही हमको उच्चारण करना है इस प्रकार की मन और वाक परस्पर में प्रतिष्ठित हो जाने का अर्थ है कि जो मन में सोचता है वही वाणी में उच्चारण करे तभी वो महात्मा नहीं तो दुरात्मा आवीर आवीर मैं एधी है आवि आवि का अर्थ है प्रकाश आप प्रकाशमत मैं आवीर एधी एधी का अर्थ भव आप हो आवीर अर्थात प्रकट हे स्व प्रकाश जो परमात्मा आप हमारे लिए प्रकट हो जाइए और मैं वेद से आप हमारे लिए वेद का आणी हो जाए अर्थात तो हम जो वेद का श्रवण इत्यादि करते हैं उसका अर्थ ज्ञान होता है वो हमसे दूर ना हो जाए श्रुतम में मा प्रहासि हम जो वेद श्रवण करता है वो हमको त्याग न करें तो श्रवण करता है शब्द और उसका अर्थ ये सब हमें स्थिर रहे अनेधित न अहोरात्र संधा अनेन अधितेन अने न अर्थात अविस्मृत अध्ययन क्योंकि पूर्व में प्रार्थना किया है मैं श्रुतम मां प्रभासी हमने जो श्रवण किया है वो हमको त्याग न करे अर्थात हमको विस्मरण न हो तो अनैन अर्थात विस्मरण रहितेन श्रवणेन अधितेन जो हमने अध्ययन किया अहोरात्र संधा रात दिन एक कर दे अर्थात तो उसी में हम लगे रहे तात्पर्य वही है और ऋतम बदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी अरितम बदिष्यामी जो शास्त्र में जो विधेय पदार्थ है वो हम निश्चय जो करते हैं उसी विषय को कहें और सत्यम वदिष्यामी अर्थात शास्त्र में जो विहित है कहा गया हमको करने के लिए जो हम बुद्धि से निश्चय किए उसको अनुष्ठान भी करते हैं तो उस अनुष्ठान विषय का कथन करें अर्थात हम ये शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करते हैं तन माँ अवत माम अवतु तो वो परमात्मा हमारी रक्षा करे अर्थात हमको विद्या का संयोज संयुक्त विद्या से संयुक्त करा करके रक्षा करें अर्थात हमको विद्या प्राप्त हो तदवारम अवतु वक्ता का रक्षा करे, वक्ता की रक्षा वक्ता की रक्षा अर्थात तो वक्ता को वक्तव्य सामर्थ्य दे करके रक्षा करे ताकि हमारी श्रवण हमारा श्रवण ठीक से हो आगे अव माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम वो परमात्मा हमारी रक्षा करे और वक्ता का भी वक्ता की भी रक्षा करे ओम शांति ही शांति ही शांति त्रिविध उपद्रव का शांति हो आध्यात्मिक और दो क्या है आधिदैविक आधिभौतिक ये तीनों प्रकार हमको ताप होते हैं ये तीनों ताप का शांति हो इसलिए शांति मंत्र उच्चारण करते हैं ये शांति मंत्र उच्चारण करने में ये प्रमाद नहीं होना है क्योंकि इसके द्वारा हम देवताओं का प्रसन्नता विधान करते हैं ये कवच स्थानीय है तथा देवो दैवोपघाता कवचम शांतिर्भवति बारकम यथा शस्त्र प्रहाराण कवचम विनिवारक तथा देवो दैवपघाता शांतिर्भवती वारकम इस प्रकार कहा जाता है यथा शस्त्र प्रहाराण श्र का जो प्रहार होता है कवचम विनिवारकम अगर कवच है योद्धा को अगर कवच है शरीर में तब तो ये जो शस्त्र प्रहार होते हैं वो सब शस्त्र का विनिवारक हो जाएगा कवच इसी प्रकार की दैव उपघाता नाम विनिवारकम शांति शांति मंत्र जब हम श्रद्धा के साथ तत्पर होकर के उच्चारण करते हैं तो देवता लोग हमको प्रतिबंधक हमारे मार्ग में डाल नहीं पाते हैं जब हम इसमें अश्रद्धा करते हैं हाँ ठीक है शांति मंत्र वो लोग कर लेंगे हम बाद में जाएंगे नहीं तो ये तो आवश्यक नहीं है उसमें श्रद्धा नहीं होती है हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं उच्चारण नहीं करने से कहते हैं देवता लो प्रतिबंधक करेंगे जो लोग उत्साह होकर के उच्चारण करते हैं शांति मंत्र वो तो कभी कभी कितने पीछे बैठने वाले लोगों का भी हमारा श्र, मतलब श्रुति गोचर होता है इतने उत्साह के साथ उच्चारण करते हैं करना चाहिए तो अर्थात तो, देखिए हम तो चार घंटा बोलते हैं आपको तो बीस मिनट बोलना है ना तो कम से कम उतना तो थोड़ा हो इसलिए आप लोग उसको उत्साह के साथ उतना बोलना है बोलने से कहते हैं कि हमारी वाणी शुद्ध होती है और जो तमस आ जाता है वो तमस नहीं रहता है हम जब वाघ को व्यवहार करते हैं वो एक कर्मेंद्रिय है कर्मेंद्रिय व्यवहार करने से हम तमस से ऊपर उठते हैं ये जो वाघेन्द्रिय है वो अपंचीकृत पंच महाभूत का कौन सा अंश से बनता है राजस अंश से, से बनता है तो तमस से उठने के लिए हमको राजस इसलिए शांति मंत्र आरंभ में अंतिम में जो लोग ठीक ठीक उत्साह के साथ जोर उच्चारण करते हैं उनमें तमस थोड़ा कम होगा नहीं तो पाठ पूरा हो जाएगा फिर जब उठ करके जाएंगे लगेगा कि भारी भारी लग रहा है ये तो दिखेगा ना मंदिर में जैसे अभी हम लोग चार घंटा तो यहाँ बैठते हैं फिर भी अभी मंदिर में जो स्त्रोत्र इत्यादि उच्चारण होना है कहते फिर वहाँ बैठ जाते है, हैं क्यों वास्तविक तो क्या हमारा शरीर थक जाता है क्या तो क्या थक जाता है जिसके चलते हम मंदिर में जो आधा घंटा खड़े होकर के कुछ उच्चारण करते हैं ये क्या हमको थकान होता है जिसके चलते हम वहाँ बैठते हैं जिनका शरीर अस्वस्थ है हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं आप थोड़ा जिस समय में मन में आया कि थोड़ा बैठ जाएंगे तो पूछ करके देखिए कि वास्तविक क्या है शरीर की थकान है कैसे परीक्षा करेंगे आपको आके कहेगा कि थोड़ा महात्मा जी चलिए नहीं तो महात्मा नहीं तो कोई भी भक्त है थोड़ा बात करना है आइए और बाहर में आएंगे आधा घंटा आराम से खड़े होके बात कर सकते हैं बिल्कुल <laughs> कोई कठिनाई नहीं लगेगा <laughs> किंतु मंदिर के अंदर में जो खड़े होके स्तोत्र उच्चारण करेंगे देखेंगे एकदम थकान लगेगा ये वास्तविक क्या है हमारा मन थक जाता है मन थक जाता है अर्थात तो मन में जितना सात्विकता है ये सब उसको ले लिया उपनिषद श्रवण उसको सब भर दिया तो भर देने से कहते हैं कि एकदम इसको इतना दबा दिया कि वो तमस में चला गया उसको उठाना है रजस को रजस में उठाना है इसलिए शांति मंत्र इत्यादि जोर जब जो उच्चारण करते हैं देखेंगे यहाँ से जब निकलेगा तभी कहेंगे एकदम स्फुर्ति है उसमें नहीं तो यहाँ से निकलेंगे कहते भारी भारी पहले थोड़ा चाय चाहिए नहीं होने से कभी पूरा थक गया इसलिए जो सब शास्त्र में कहा जाता है उसको श्रद्धा के साथ अर्थात पालन करें इसके साथ ये हैं ई उपनिषद अरिग वेद का ये पूरा हुआ आगे छांदोग्य उपनिषद ये छांदोग्य उपनिषद ये कौन सा वेद का शाम वेद का ये साम वेद में कितना शाखा होते हैं एक, एक हजार क्यों कहते हैं गान करने के लिए सबको उत्साह हो होता है थोड़ा गाएंगे <laughs> उपनिषद का शांति मंत्र आगे देते हैं ओम आप्याय माने वाक्चुश्रोत्रमथो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद महंग ब्रह्म निराकुंग मां मां ब्रह्म निराकोद निराकण अस्त निराकण मे अस्तु निरा तदात्मने निरते य उपनिषद सुधर्मा स्मयी संतु ते मयी संतु ओम शांति शांति शांति ओम ओम ये परमात्मा का यह प्रतीक भी है और वाचक भी है शब्द जब श्रवण करते हैं वो प्रतीक हुआ और अर्थ जब बुद्धि में आता है तो वही ओम कहते हैं कि वो वाचक बन गया तो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं आप्याय तो मामा मम अंगानी आप्यायतु तो ये प्यायी वृद्धो प्यायी वृद्धो हाँ ओ प्यायी वृद्धो तो वृद्धि अर्थात हमारे सब अंग तुष्ट हो तु, तुष्ट हो अर्थात पुष्ट हो ये सब स्वस्थ रहे हमारे अंग वाक प्राण चक्षु श्रोत्र तो यह सब हमारा स्वस्थ रहे अथ इंद्रियाणि च बलम यह सब इंद्रिय वाक चक्षु श्रोत्रम ये सब इंद्रिय इसमें यह बल रहे और इंद्रियाणि च सर्वाणि यह सब हमारे बलवान हो बलम अर्थात हो हमारे सारे इंद्रियाणी सर्वं ब्रह्म उपनिषदम अर्थात यह ब्रह्म में जो उपनिषद में कहा गया तो ब्रह्म सर्वम यह जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है वो ब्रह्म उपनिषद में जो कहा गया उपनिषद भी प्रतिपाद्यते सर्वम ब्रह्म उपनिषदम ऐसा है ना दो मात्रा है ना क्योंकि उपनिषद भी ही प्रतिपाद्यते थी जब अण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उपनिषद हो जाएगा आदिच वृद्धि आदिच वृद्धि करने वाला सूत्र क्या है तद्धितेशम आदे है अचो का बीच में जो आदि अच है तद्धित प्रत्यय पर में रहेगा तो इसकी वृद्धि हो जाती है औपनिषद मा अहम ब्रह्म निराकुरिया मैं ब्रह्म का निराकरण न करू ब्रह्म का निराकरण मैं कैसे कर देता हूँ कहते हैं वो ब्रह्म मेरे से भिन्न है भेद स्वीकार करना यही निराकरण हो गया और माँ माँ ब्रह्म निराकरो वो ब्रह्म भी मेरा निराकरण न कर दे अर्थात भेद दृष्टि न हो अर्थात हमको भेद दृष्टि वाला न बनाए वो अनिराकरणम <कुं>। अस्तु अनिराकरणम मे अस्तु मैं निराकरण न करूँ और मेरा भी निराकरण न हो अर्थात मैं भेद दृष्टि न करूँ मेरे में वो भेद दृष्टि इस प्रकार की बुद्धि न हो तद आत्मनि निरते यह उपनिषद सुधर्मा ते मयी संतु उस आत्मा में निरत निर संलग्न आत्म प्राप्ति का मार्ग में चलने वाला तो ओ मै, मैं, मैं मैं हूँ मैं मयी उस मेरे में आत्म प्राप्ति के मार्ग में जो लगा हुआ है मैं उस मेरे में उपनिषद सुधर्मा ते संतु उपनिषद में मुमुक्षु के लिए जो धर्म सब कहे गए हैं वो सब धर्म मेरे में हो तो उपनिषद में मुमुक्षु के लिए तो ये सब धर्म कह दिया गया तो साधन चतुष्टय हम लोग कहते हैं मुमुक्षु साधन चतुष्टय का चतुर्थ साधन है मुमुक्षा अर्थात ये सब विवेक वैराग्य सम इत्यादि ये सब मेरे में दृढ़ हो ऐसा हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति प्रतिदिन इसको विचार करना है अर्थात हमें यह विवेक वैराग्य इत्यादि ये सब दृढ़ हो अभी के उपनिषद इसका आरंभ में ये सब उपासना का विचार अभी होता है तो कहते हैं बार बार कहेंगे ये तो ब्रह्म विद्या का प्रकरण है इसमें उपासना का विचार क्यों होता है इसलिए हम लोग ये सब पांच अध्याय छोड़ करके तत्वमसी अध्याय से पढ़ेंगे तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है ये सब चित्त एकाग्रता का साधन है ये सब अध्ययन करना है और अगर ये उपासना भी कोई करेगा कहते हैं ये क्रमोमुक्ति का उपासना भी ये सब में कहा जाएगा कैबल्य प्राप्ति ये साक्षात नहीं कराएंगे किंतु क्रमोमुक्ति करवाएंगे और बाकी कहते हैं कि पारलौकिक फल भी प्राप्त करवाएंगे अगर वो समय इच्छा नहीं है तो क्रम मुक्ति भी प्राप्त करवाएंगे इसलिए उपासना ये कोई अनादेय पदार्थ है, है इस प्रकार की नहीं है वे उपासना प्रथम दिखाते हैं ओम इत अक्षरम उदीतम उपासित ओम इतिदगाती तस्व्याख्यान ओम इति ओम तो ये परमात्मा का वाचक शब्द है और परमात्मा का ये सबसे कहते हैं कि नजदीक वाचक शब्द है सभी कुछ पदार्थ तो आकार वो वे सर्वा वाह कह करके आकार ओंकार का अंश है तो सभी कुछ ये परमात्मा का वाचक हो जाएंगे क्योंकि ओंकार परमात्मा का वाचक है कहते हैं ओंकार किन्तु पूरा ओम ये परमात्मा का सबसे समीपतम ये वाचक है जिसका जो सबसे प्रिय नाम होता है वो नाम उच्चारण करने से वो प्रसन्न होता है इसी प्रकार की परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है ओंकार इसलिए ओंकार का उच्चारण करने से परमात्मा ये प्रीत तो होते हैं यहाँ दिया ओम इति जैसे शब्द व्यवहार किया जाता है कहते हैं बन्ही मानय वो क्या लाएगा पता अर्थ लाएगा ना शब्दों को लाएगा अर्थों को लाएगा तो किंतु जब इति लगाएंगे कहते हैं बन्ही इति वी अभी वो अर्थ या शब्द शब्द इति होने से शब्द हो जाता है इसी प्रकार की यहाँ ओम तो ओम कहने से अर्थ कहते हैं साथ में इति भी कहा गया है इसलिए शब्द और अर्थ यहाँ दोनों ग्रहण हो जाएंगे शब्द त प्रतीक और अर्थ वाच्य ये दोनों प्रकार की ओम शब्द ओम से लेना है ओमिति तो इति तद अक्षरम यह जो ओम अक्षर है वर्णात्मक अर्थात जो स्रोत्र ग्राह्य है इसको उद्गित इस प्रकार की उपासना करें यह उदगित श्याम का ये जो शाम गान होता है ये श्याम उनमें पाँच भाग होते हैं सात भाग भी कुछ होते हैं पाँच भाग होते हैं उनका नाम आगे दिया जाएगा ऐसे हिंकार प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार और निधनम ऐसे पांच भाग हैं उसमें जो तृतीय भाग है उसका नाम है उद्गीथ और इस उद्गीथ का एक अवयव है उद्गीथ अर्थात तो साम का एक भाग साम मंत्र है तो ये मंत्र का एक भाग है साम मंत्र का उद्गित अर्थात तो उद्गित भी एक मंत्र है तो उस मंत्र में ओम ये अक्षर भी वहाँ विद्यमान है तो यह जो उद्गित है वही ओंकार है क्योंकि उद्गित मंत्र का सार है ओंकार तो यह मंत्र कह रहे हैं कि अक्षरम उदगीथम उपासित जो अक्षर है वही उद्गित है क्यों कहते हैं कि मंत्र ओंकार उच्चारण पूर्वक आरंभ होता है तो ओंकार प्रधान है इसलिए उद्गी ओंकार रूप ही है ऐसा कह दिया गया क्योंकि यह मंत्र कहता है कि अक्षरम उपासित उदगितम उपासित अक्षर जो ओंकार है उसको उद्गिता शब्द से कह दिया गया आगे ये जो अभी हम लोग विचार कर लिए ओंकार ही उद्गित है क्यों कहते हैं ओंकार प्रधान है इसको दिखाते हैं ओम इति ही उद्गायति जब गान करने के लिए जाता है कहते हैं प्रथम ओम उच्चारण करता है हम लोग जो शांति मंत्र उच्चारण करते हैं कहते हैं ओम इस प्रकार के उच्चारण करके आरंभ करता है तस् उपव्याख्यान तस्य अर्थ तो से तो यह ओंकार का यह व्याख्यान आगे सब बताया जाएगा भूता पृथिवी रस पृथिव्या आपो रस अपस ओषधीना पुरुषो रस पुरुष से वाग रसवो वाच ऋग्रस ऋच शाम सामन उद्घीथो रस यूता पृथ्वी रस ये सब जो भूत है चराचर ये सब भूत है तो ये सब भूतों का रस पृथ्वी है तो रस क्यों कहते हैं ये भूतों का गति और भूतों का स्थिति भूत अंतिम लय होंगे कहते हैं ये पृथ्वी में पृथ्वी से ये इनका सब शरीर बनता है पृथ्वी में ही स्थिर रहते हैं पृथ्वी शब्द से कहीं अन्न कहा जाता है भी इसी से उत्पन्न इसी में स्थिति इसी में लय हो जाते हैं इसलिए ये पृथ्वी को भूतों का रस कहा गया इनका सार और पृथ्वी रसह आपह पृथ्वी का रस पृथ्वी का सार कौन हो गया कहते हैं जल अपीकृत पृथ्वी का कारण कौन है कठिन प्रश्न आ गया कोई बात नहीं धीरे धीरे सरल हो जाएगा अपंचीकृत पृथ्वी का कारण कौन है जल तो धीरे धीरे आ जाएगा उत्तर क्यों बुद्धि धीरे धीरे कार्य करेगा ऐसे होता है बुद्धि थोड़ा थक जाता है जब फिर धीरे धीरे जब उठता है उठा, उठाया जाता है तो धीरे धीरे उठती है बुद्धि पृथ्विया रस आप यह पृथ्वी का कारण है ये जल इसलिए उसका सार कहा गया पृथ्वी का सार क्या है कहते जो कारण है वो ही कार्य का सार होता है आगे कहते हैं अपाम औषध यो अभी जल का रस हो गया औषधि कह जल का कारण औषधि है ऐसा तो नहीं है इसलिए पूर्वों में जो तर्क दिया गया जो कारण होता है वो रस होगा सार होगा तो यहाँ किंतु तो कहा जाएगा ये जल ले करके ही ये औषधि ये बनते हैं तो अभी ये जो औषधि हो गए ये जल का कारण नहीं हुआ अपितु तो जल का कार्य हुआ तो परिणाम तो ये सब जल कहते हैं कि ये अन्न बनते हैं औषधि इत्यादि बनते हैं इसका एक मुख्य परिणाम है वो इसलिए कह दिया गया इसका रस रस अर्थात सार ये जल का सार है ये जो औषधि और औषधि नाम रसह कहते हैं पुरुष ये सब ब्रीही आबादी इनका कार्य क्या है कि अंतिम में पुरुषों को बनाना है पुरुष का जो शरीर है उसको बनाना है इसलिए ब्रीही आबादी का प्रमुख परिणाम हो गया यह पुरुष इसलिए उसका रस कह दिया गया और पुरुष का रस कहते हैं पुरुष से वाघ रस यह कि पुरुष होता है पुरुष का प्रथम परिचय कैसा मिल जाता है कहते हैं कि उसका वाणिष्य ये व्यक्ति किस प्रकार के कहते हैं उसका मुख खोलने से पता चलेगा ये व्यक्ति कैसा है इसलिए कहते हैं कि मौनम सर्वार्थ साधनम ये मुख नहीं खोलना है <सल> आत्मनो मुखदेण बध्यंत सुखसारिका बकस त्र न बध्यते मौनम सर्वार्थ साधनम आत्मनो मुखदोषेण बध्यंत सुकसारिका सारी तो अपना मुख में जो है कहते हैं ये तो गुण है सुकसारिका कहते हैं दोष है, दो है क्यों बंधगें लोग उनको लेकर के पिंजड़ा में रख देंगे और बकस्तत्र तत्र नबध्यते बक वो एकदम शब्द नहीं करेगा वो तो ध्यान करके चुपचाप खड़ा होगा इसलिए कहते हैं मौनम सर्वार्थ साधनम जितना कम वार्तालाप करें उतना ठीक है जा तभी तो पुरुषस्य से बाघ रस तो ये पुरुष का बाघ इंद्रिय सभी इंद्रियो में श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है अर्थात तो परिचय प्रदान करते रहता है और अवयव अर्थात तो अधिक ये व्यवहार होने वाला अवयव चक्षुर्रिय व्यवहार होता है बाघ इंद्रिय भी अधिक व्यवहार होता है कर्म इंद्रिय में आगे कहते हैं वाचो ऋग रस ये जो बाघ का रस कहते हैं ऋग अर्थात ये जो मंत्र है जो नियत पादावसाना वाले होते हैं मंत्रों में वो उसका सार हो गए और जो नियत पादावसाना वाले होते हैं उनमें भी सार होता है जिनका गायन होता है इसलिए जो नियत पादावसाना वाले मंत्र जिनका गायन होता है गाया जाता है वो मंत्र को क्या कहते हैं साम।, साम इसलिए कहते हैं रिचह रसह शाम का सार हो गया श्याम जो गायन किया जाता है और सामना रस उदगित शाम का सार हो गया उदगित क्यों कहते हैं उदगित का अवय ओंकार विद्यमान है जो ओंकार ही परमात्मा का वाचक है इसलिए सबसे अंतिम सार हो गया यह उदगित अच्छा उदगित अर्थात उदगित यहाँ जो ओंकार का विचार चल रहा है कहते हैं वही ओंकार ही अंतिम सार हो गया अभी कितने पर्याय हो गया पृथ्वी हो गया भूतों का रस और द्वितीय रस क्या हो गया आपह तृतीय रस औषधि चतुर्थ रस पुरुष पंचम रस बाघ षष्ठ रस ऋग सप्तम रस शाम अष्टम रस उदगित यहाँ आठ रस कह दिया गया आगे कहते हैं स एष रसांग रसतम परम परमो यद उदिथ स उदिथ एस रसा रसतम ये जो आठ रस कहा गया इसका जो अष्टम रस हुआ वो अंतिम रस सभी का सार हो गया ये इसलिए कहते हैं कि रसाम रसतम ये रसों का भी ये रसतम श्रेष्ठ रस और ये परमा परमार्थत अर्थात यह जो श्रेष्ठ रस हो गया उद्गित उद्घित ओंकार ये ओंकार कहते हैं परमात्मा का प्रतीक है वाचक है इसलिए परम है श्रेष्ठ है और यह परार्ध्य परस्य अर्ध्य अर्ध अर्ध अर्था स्थान परमात्मा का स्थान है ओंकार क्योंकि इसी को प्रतीक बना करके ही ये ध्यान किया जाता है परमात्मा प्राप्ति का ये उपाय है इसलिए इसको परार्ध कहा गया परस्य अर्ध परस्य स्थान कौन है कहते हैं कि यद उद्गित जो अष्टम रस है उद्गित है यह परमात्मा का प्रतीक है परमात्मा प्राप्ति का उपाय है परमात्मा का स्थान है आगे कहते हैं कतमा कतमा, कतमत, कतमत, सामा, कतमा कतमा कतम कतमत कतमत साम कतम इति उदीत भवति अभी कतमा कतम कतमर्क कतम अर्क प्रथम दतम आगे दतमर्क तह तो कतम कतमर्क में आगे है फिर कतमर्क अर्क हल क्योंकि आगे फिर है फिर् हे तो जो कौतम मर्क हो गया इसमें एक संधि हुआ है दो पद क्या है कतम और रिक क्या सूत्र लगेगा गया कौतम तो आ गया रिक रहा क्या सूत्र लगेगा आद गुण ठीक है तो यहाँ कौतम नहीं क्योंकि पूर्व में क्या कहा गया कतमा क्योंकि रिक श्रीलिंग शब्द होता है त तो कतमा कतमा रिक कौन कौन रिक है और कतमत कतमत श्याम सामन नपुंसक लिंग होता है तो कौन कौन शाम है कौन कौन ऋक है और कतम कतम उद्गी ये जो मंत्र हुए इनमें से क्या कौन सा कौन सा उद्गित है इति विमृष्ट भवति विमृष्टम अर्थात ये विचार योग्य है इसका विचार करना चाहिए अभी ये उद्गित उपासना अर्थात ओंकार का उपासना है यह बताते हैं सब कैसे उसका उपासना करना है कहते हैं वाग एव इति प्राण सामोद अक्षर उद्गी तद्वाएतन एतन मिथुन यद प्राण से ऋक् चा चे ऋक् और प्राण साम तो ऊपर में प्रश्न हुआ था कतमा कतमा रिक और कतमत कतमत साम ये रिक कौन है ये साम कौन है अभी उसका उत्तर देते हैं वाघ एव रिक और साम कौन हो गया प्राणा प्राण हो गया साम इति तद अक्षरम उदगित तो यह जो अक्षर है उदगत है उसी का ये भाग हो गए दो प्रकार के इस प्रकार वाक रिक और प्राण साम यद एतम मिथुनम मिथुनम अर्थात ये जो दो दो हो गए यद वाक च प्राणच और साम च मिथुनम ठीक है तदवा एक तद मिथुनम एतद गहने से एक वचन कह जाता है मिथुनम अर्थात जोड़ी वो जोड़ी कौन है कहते हैं यद वाक् च प्राणश्च वो जो वाक है वो प्राण है वो एक जोड़ी हो गए आगे कहते हैं रिक च शाम ये और एक जोड़ी हो जाएगा कहते हैं दो जोड़ी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये जो रिक है वो कौन है वाक् है और जो साम है वो कौन है प्राण है तो जो वाक और प्राण है वही रिक और शाम है इसलिए यहाँ दो जोड़ा नहीं हो गए एक वचन कहा गया तद वै वही एक कहने से एक वचन कहा गया एक मिथुनम एक ही मिथुन है नहीं तो कह जाना चाहिए कि ये दो मिथुन मिथुने इस प्रकार द्वे मिथुने इस प्रकार की कहना चाहिए था अर्थात ये एक ही, ही मिथुन है एक ही उगल है तद एतन मिथुनम ओम एतद अक्षरे संसृज्यते यदा वे मिथुनौ सगछत आपय तो वे तौ अन् काम तद मिथुन एक अक्षर संसृज्यते अक्षर ओंकारे उदीते य ओंकार यथुन संसृज्यते संसृज्यते अत संसर्ग काघ्राण यह जो मिथुन है युगल है इसको ओंकार में संसर्ग किया जाता है यह ओंकार में क्यों संसर्ग किया जाता है कहते हैं यह जो ओंकार है आगे सब नाना प्रकार की गुण विशिष्ट नाना प्रकार की प्राप्ति करवाएगा फल प्राप्ति करवाएगा अरे वाघ और, और प्राण ये दोनों को ओंकार में कैसे संबंध करवाएंगे कहते हैं अक्षरे संसृज्यते अक्षर ओंकार में वाग और प्राण ये दोनों का संबंध कैसा करवाएंगे कहते हैं कि ये जो वाग है कहते हैं ओंकार जो है वो कहते हैं वो शब्द रूप है वाग रूप है और वो जो प्राण है कहते हैं प्राण ओंकार रूप शब्द का उच्चारण करने के लिए निमित्त है प्राण से निष्पाद्य है यह जो ओंकार और ओंकार स्वयं बाघ रूप है इसलिए वाग और प्राण ये दोनों ओंकार के साथ संबद्ध हो जाएंगे एक तो उसका जनक जनक अर्थात उसका सहायक उच्चारण होने में और दूसरा उसका स्वरूप शब्द स्वरूप है यह दोनों अर्थात वाग और प्राण ये दोनों अक्षर ओंकार में संश्लिष्ट हो गए तो जब दोनों संश्लिष्ट हो जाते हैं तब तो काम की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए एक दृष्टान्त तो देते हैं यदा वे लोक में मिथुनो समाग्छत जो स्त्री पुरुष दोनों जब समागम करते हैं जब सम्बन्ध करते हैं आप यतो वयी तौ अन्वन्य काम परस्पर को परस्पर का काम को वो पूर्ण कर देते हैं दोनों जब साथ हो जाते हैं संबंध संबंधित तो हो जाते हैं संसर्ग विशिष्ट हो जाते हैं ये काम अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं इसी प्रकार की यह वाग और प्राण ये दोनों जब अक्षर में संबद्ध हो जाएंगे कहते हैं ये भी सारे कामों को प्राप्त करवा देंगे यह कौन सब कामों को प्राप्त करवाएंगे आगे मंत्र में उसको कहते हैं जो ये उद्गित ओंकार का उपासना करता है और यह वाग और प्राण यह उदगित ओंकार में संबद्ध है इस प्रकार की जानकर के उपासना करता है वह उपासक को सब काम प्राप्त होते हैं और उपासक दूसरों के लिए भी काम को प्राप्त करवा सकता है तो जिस उपासकों को यह सामर्थ्य है तो दूसरों के लिए भी कामों को प्राप्त करवा देगा तो जिस समय में ये वैदिक कर्म वैदिक उपासना का प्राधान्य रहता था ये जो लोगों को ये सामर्थ्य होता था एक प्रकार की सिद्धि है तो कोई किस प्रकार की अगर फल चाहता है तो इस प्रकार की ऋतु का वर्ण करते थे यह ऋतु के पास ये सामर्थ्य है तो यजमान को जो फल चाहिए यह ऋतु उसके लिए सामगान करके प्राप्त करवा देता था ये सब मंत्रों का सामर्थ्य से उसके पास वो सिद्धि रहती थी आगे मंत्र बताते हैं आपता ह कामानं कामान भवती ये विद्वान अक्षरम उद्गीथम उपास्ते आपयिता ह वे कामानाम भवती आपयिता प्रापयिता वो ऋतिक यजमान के लिए कामान प्रापयिता भवती यजमान के लिए वो कामों का प्रापक का, काम प्राप्त करवा देता था ऋतिक अगर उतने सामर्थ्य वाला है वो यजमान को प्राप्त करवा सकता है करवाते थे पूर्व समय में तो अर्थात हम लोग भी देखें अर्थात बहुत तेज मतलब तेज वाले ब्राह्मण होते थे और ऐसे वो पूजा करते थे तो उसका प्रभाव आता था ये हम लोग भी देखे हैं देवी इत्यादि का जो पूजा करते हैं वो ब्राह्मण लोग होते हैं कहीं एक बार देखा था बगलामुखी बोल करके ये देवी का एक पूजा होती है अर्थात तो इतना तेजियान हुआ व्यवस्था मतलब <laughs> तो लोग वार्तालाप करने लगे हम लोग बच्चे थे उस समय में यह जो ऋतिक होता है वो ऋतिक कामों का प्राप्त करवा सकता है यजमान के लिए करवा देगा वो एवं विद्वान ए अक्षरम अक्षर यो य एवं विद्वान ए तद अक्षरम उद्गित उपास उपासते जो विद्वान विद्वान क्या चीज जानता है कहते हैं उपासना करता है किसका कहते हैं उदगित ओंकार का के रूपेण कहते हैं ये ओंकार में ही वाघ और प्राण ये दोनों संबद्ध है इस प्रकार की जो उपासना करता है ओंकार का वो यजमान के लिए काम्य पदार्थ का प्राप्त करवा सकता है जिस जिस ओंकार को जिस जिस गुण वाला मान करके उपासना करता है तद तद गुण वाला ओंकार वो यजमान को फल प्राप्त करवा देगा आगे कहते हैं यह तो ओंकार का उपासना काम का प्रापक हुआ काम प्राप्त करवा देगा आगे इस ओंकार का समृद्धि गुण विशिष्ट उपासना करता है तदवा तद्वा ये तद अनुक्षर यदि इति एव तदा हैयशो तद आहसो एव समृद्धि यदअ्ञा संवर्धिता हई काम भवती येतद विद्वान्रम उदित उपास तदवै एक अनुज्ञा अक्षर यह जो अक्षर है कौन सा अक्षर का विचार चल रहा है ओंकार यह ओंकार जो अक्षर है वो अनुज्ञा है त तो ओंकार अक्षर अनुज्ञा कैसे कहते हैं यद्य किंच अनुजानाती ओम इतिव तथा आह जिस समय में कुछ चीज़ का अनुज्ञा देता है अनुज्ञा देता है अनुमति देता है तो उस समय में क्या कहता है कहते हैं ओम कोई आके पूछता है कि आपका ये पदार्थ मैं ले जाऊँ कहते हैं कि ओम ठीक है आपको आवश्यक कहता है आप ले जाइए मैं यह, यह कर्म करूँ कहते हैं कि हाँ ओम आप यह कर्म कर दीजिए ये तो लोक में इस प्रकार की और शास्त्र में भी ये बृहदारण्य के उपनिषद में आता है जनक के राज्यसभा में याज्ञवल्के कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठों के लिए ब्रह्मनिष्ठ के लिए जो सब रखा गया पदार्थ वो मैं ले जाऊंगा। दूसरे लोग कहते हैं आपके से सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो गए फिर वहाँ विवाद होता है अन्य ज्ञानी लोग इनको प्रश्न करते हैं ये सब उत्तर देते हैं अंतिम में साकल्य बोलकर के एक आते हैं वो याज्ञवल्के जी प्रश्न करते हैं तो पूछते हैं तो ये कति देवा ये कितने देवता हैं याज्ञ बोलकर जी उत्तर देते हैं आ, और साकल्य प्रत्येक पर्याय में कहते हैं ओम इति हो चाकल्य कहते हैं ओम अर्थात आप जो कहे वो ठीक ही है जब अनुमति देते हैं अथवा जब स्वीकार करते हैं ओम इस प्रकार की उच्चारण किया जाता है इसलिए कहते हैं कि अनुज्ञा है अनुज्ञा अर्थात अनुमति देना देना सम्मत होना जो कुछ भी कोई अनुमति देता है सम्मत होता है ओम इस प्रकार की वो उच्चारण करता है ऐसा है एवं समृद्धि यद अनुज्ञा यह जो अनुज्ञा है अनुमति देना कहते हैं कि यह समृद्धि है जो दरिद्र है वो तो सबको अनुमति दे देगा जिसके पास कुछ भी नहीं है वो किसी को अनुमति देगा कहते हैं कि अनुमति तो वही देगा अनुज्ञा वही देगा जो समृद्ध है तो समृद्ध में क्या है कहते हैं समृद्धि है तो समृद्धि ही सामर्थ्य है जिसके चलते वो अनुज्ञा देता है अनुमति देता है इसलिए यह मंत्र कहते हैं कि समृद्धि अनुज्ञा ये जो समृद्धि है अर्थात तो समृद्ध व्यक्ति में जो धर्म है तो वही अनुज्ञा होए <c spikes> समृद्धि अनुज्ञा तो समृद्धि अनुज्ञा कहते हैं समृद्धिता हवे कामा नाम यह जो अनुज्ञा है यो ओंकार कहते हैं ये काम भवति अर्थात काम का ये वर्धक है काम का अर्थात यहाँ काम अर्थात इति काम अर्थात वो सब कामों को पूर्ति करवाएगा प्राप्त करवाएगा यह एक विद्वान्रम उदीत उपास उपास्ते जो विद्वान इस अक्षर को उदगित इस प्रकार की उपासना करता है वह जो उपासना है उस उपासक के लिए कामों का समर्दयिता अर्थात पूरायिता वो सब कामों का पूर्ति करेगा ओंकार का उपासना से सारे कामों की ये पूर्ति होते हैं तेन यंगी विद्या वर्तत ओम श्राव्योमी संस्योमीतिदगाय तेतवा अक्षरशि महिमारेन इंगी विद्या वर्ततरे ओंकारेण तीनों विद्या विद्या वेद तीनोंद में जो कर्म है वो कर्म इसे ओंकार के द्वारा ओंकार के उच्चारण करके ही बर्तते अर्थात क्रियते ओंकार के ओंकार उच्चारण के साथ ये सब कर्म किया जाता है इसको आगे सब उदाहरण देते हैं ओम इति आ श्रावयती कहता है कि वो श्रावय आप अभी हमको सुनाइए तो जो सुनाने वाला वो कहते ओम इति ओम कह करके आगे श्रावयति सुनाता है ओम इति संसति सन्सन करता है जो शास्त्र होते हैं शास्त्र का संसन करना यह शास्त्र अर्थात अप्रगित मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम गुणी में जो गुण है वो गुण को कथन करना कैसे करेंगे कहते हैं कि अप्रगित मंत्र उसका गायन नहीं किया जाएगा गद्यात्मक मंत्र के द्वारा जब स्तुति करता है उसको कहा जाता है शास्त्र शास्त्र का संसन होता है और दूसरा हो गया स्तोत्रम जो पद्यात्मक होता है हम लोग जो महिमन ये स्तोत्र है ना शास्त्र है स्तोत्र हम लोग गायन करते हैं और ये गुणी निष्ठ गुण कीर्तन है ये महिम्न स्तोत्र क्या है ये सब शिव जी का गुण ही तो गान करते हैं उनको स्त्रोत्र कहा जाता है जो शस्त्र का ये उच्चारण करता है कहते हैं ओम ये शंसती आगे ओम की उदायती जो स्तोत्र का गायन करता है कहते ओम इस प्रकार करके गाना करता है एतस्य एव अक्षरस्य से अचित्य महिमना रसन यही जो अक्षर है अक्षर अर्थात यह जो ब्रह्म है यही ब्रह्म का अपचिति शब्द का अर्थ पूजा यही परमात्मा का पूजा के लिए ये जो सब तीनों वेद में जो सब कर्म कहा गया वो सब कर्म ओंकार उच्चारण पूर्वक करता है क्यों कहते हैं परमात्मा का पूजा के लिए ये अष्टादश अष्टादशोध्याय में एक श्लोक अस्ता है गीता में यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्विदम तथम कर्मणा तम्यर्च्य सिद्धि विंदती मानव ये जो कर्म करता है ये कर्म कहते हैं कि तम अभ्यर्च्य ये कर्म के द्वारा उसका पूजा किया जाता है साधन जो पंचकम उसका प्रथम श्लोक में है वेदो नित्यम अधीयता तदुदितम कर्म सुअुष्ठीयता आगे तेने विधि विधीयता अपचिति अपचिति का अर्थ पूजा शास्त्र में जो हमारे लिए कर्म कहा गया है उसको सुअुष्ठित करना है पूरा ठीक ठीक अनुष्ठान करना है पर वही जो वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म वही कर्मानुष्ठान ही परमात्मा का पूजा है जो विहित कर्म उसमें अवहला करके हम और कुछ करेंगे सोचेंगे वो परमात्मा का पूजा नहीं होगा परमात्मा को वो पता चलता है कि हम कर्तव्य निष्ठा है अथवा नहीं है हमारे लिए जो कर्तव्य कह दिया गया वही परमात्मा का पूजा हो जाएगा ये सब जो कर्म है कहते हैं ओंकार के साथ यह ओंकार उच्चारण पूर्वक करते हैं कहते हैं ये परमात्मा का पूजा ही होता है ये जो ओंकार है वो परमात्मा का प्रतीक है उसका उच्चारण होने से कहते हैं ये परमात्मा का पूजा ही होता है कहते हैं महिम्ना रसयन महिम्ना अर्थात महत्व महत्व न ये जो ऋत्विक यजमान ये इनका जो सब प्राण होता है त तो यह प्राण से ही यह कर्म संपादन होते हैं ऋतिक यजमान इनका अगर प्राण शक्ति है तभी तो से मंत्र उच्चारण करेंगे कर्म संपादन करेंगे कहते हैं महिमा यही जो अर्थात ऋतिक यजमान इत्यादि का प्राण उसके द्वारा ये कर्म संपादन होते हैं तो परमात्मा का पूजा होता है आगे रसायन तो रसायन कहते हैं कि अन्नों का जो रस है क्योंकि अन्न से ही हवीर इत्यादि बनता है इसके द्वारा कर्म संपादित तो होता है तो रसायन का अर्थ ये सब जो अन्न का रस अर्थात हबीर इत्यादि पुरोडास इत्यादि बनाते हैं इसके द्वारा कर्म करेगा कर्म करने से क्या होगा कहते हैं कि ये जो जगत चक्र चलेगा गीता में कहा गया तृतीय अध्याय में कैसे कर्म से जगत चक्र चलता है तो आगे फिर वृष्टि वृष्टि से पुनः अन्न अन्न से इनके शरीर में प्राण आगे फिर कर्म करेगा ये सृष्टि चक्र इस प्रकार की चलता है अन्नावती भूतानी पर्जनयाद अन्न संभव यज्ञा भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव इस प्रकार की ये सब सृष्टिचक्र कहा जाता है आगे ये जो चक्र उसी के अनुसार हम अपना जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं यही परमात्मा की पूजा हो जाती है आगे तेनो कुरुतो तेनोभ कुरुत ये तेद येद ना विद्या चाविद्यादे विदया कौती श्रद्धाषदा तदे वीर खलुतवा अक्षर से उपव्याख्या तेना भवति तेन तेन यह जो अर्थजार विशिष्ट उद्गीत इसके इसके साथ अर्थात इसके द्वारा जो शास्त्र में विहित शास्त्र था वेद में जो विहित हुआ है कर्म तो उभौकुरु तो दोनों ही कर्म करते हैं वेद में से जो विहित है कर्म इसको यह अक्षर जो मंत्र है वो मंत्र के साथ दोनों ही कर्म करते हैं कौन कौन दोनों कहते हैं यश्च एवं वेद और यश्च न वेद जो जानता है कि ये जो प्राण और वाक ये सब ओंकार में आश्रित है संबद्ध है इस प्रकार की जो वेद वेद अर्थात जो उपासना करता है और जो यश्च न वेद जिसको पता नहीं है कि ओंकार ही ये प्राण वाघ इत्यादि का सब आश्रय है जिसको इस प्रकार की जो उस प्रकार की उपासना नहीं करता है कहते हैं ठीक है कोई उसको जाने कोई ना जाने पदार्थ है तो फल देगा कहते हैं कि आप कोई पदार्थ भक्षण किए जैसे पता नहीं कि देख करके पता नहीं चला ये मीठा है अथवा तो कड़वा है अथवा तो वो है तो जिसको पहले पता है तो कहते हैं हाँ वो तो जानता है मीठा है वो खाने से उसको मीठा लगेगा और जिसको पहले से पता नहीं है कि मीठा है वो खाने से उसको भी मीठा लगेगा लगेगा अगर पदार्थों का स्वभाव है तो फल तो मिलेगा यहाँ भी कोई कहेगा कि यश्च वेद यश्च न वेद कोई जानता है कोई नहीं जानता है उससे क्या है पदार्थ का धर्म के अनुसार फल मिलेगा कहते हैं ऐसा नहीं है जो इसको जानता नहीं उपासना नहीं करता है उसको वो फल नहीं मिलेगा क्यों कहते हैं नाना तू विद्या च अविद्या विद्या अर्थात जान करके जो उपासना करना है और अविद्या अविद्या अर्थात यह जो अर्थात कर्म अथवा जो शास्त्र विहित तो पदार्थ सब नहीं है ये सब नाना होते हैं यदे वह विद्या या करोती जो कर्म को वो विद्या के साथ विद्या के साथ अर्थात जानता है ये पदार्थ का ये पद का क्या अर्थ है यह मंत्रों का क्या अर्थ है और इसको जान करके जो उपासना करता है अथवा कर्म करता है यदेव वह विद्या करोती विद्य या करोती अर्थात ये केवल उपासना करता है पदार्थों को जान करके उपासना और आगे कहते हैं कि श्रद्धा या उपनिषदा करोति करोति का अन्वय दोनों पार्शो में जाएगा विद्या करोति और श्रद्धा या उपनिषदा करोति, करोति तो विद्या करोति अर्थात जान करके जो उपासना करता है और श्रद्धा उपनिषदा करोती कहते हैं ये भी जान करके उपासना करता है किंतु ये जो श्रद्धा या उपानिषदा हो गया ये अर्थात तो कर्म का अंगभूत उपासना आ, कर्म जो होता है वैदिक कर्म होता है जो लोग देखे होंगे तो उस कर्म में कुछ अंगबद्ध उपासना रहता है कहीं वो नारायण मंत्र का उपासना जप करना है और कहीं ये शिव मंत्र का उपासना करना है कहीं गायत्री मंत्र का उपासना है कर्म चलता होगा बीच में कहेंगे अभी इसका इतने बार एक सौ आठ बार इसका जप करना है इतने बार जप करना है यो कर्म का अर्थात कर्म का अंग है इसी को यहाँ या उपनिषदा शब्द से कहा जाता है और जो पूर्व में कहा गया है विद्या या करोती जो कर्म का अंग नहीं है केवल ऐसे कुछ उपासना अन्य उपासना शास्त्र भी है किंतु कर्म का अंग नहीं है तो कहते हैं कि जो कर्म करता है और जान करके उसके साथ वो उपासना करता है तदेव वीरवतरम भवती जो उसका अर्थ को नहीं जानता है और उसका उपासना नहीं करता है उसी प्रकार के अर्थ जानते हुए उसका कर्म वीरवत्तर नहीं होता है वीरबत्त होता है किन्तु तो वीरबत्तर अर्थात तो अधिक फल वाला नहीं होता है सामग्री अगर अधिक है फल भी अधिक होगा जो अर्थ को जान करके चिंतन करता है उसका फल अधिक होगा यह मंत्र प्रमाण देते हैं त तो यदेव विद्या श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव तो वीरवत्तरम भवति अगर हमको ज्ञान है कोई कर्म का विषय में वह कर्म का फल अधिक होगा खलु एत सेवा अक्षर से उपव्याख्यानम बवती तो इसी अक्षर का ये उपव्याख्यानम अर्थात ये व्याख्यान हुआ ये अक्षर सब किस किस धर्म वाला कहते हैं पहले कहा गया रसतम आठ रस का यह अंतिम रस रसतम आगे यह अक्षर का उपासना सर्व काम प्राप्त करवा सकता है और यह अक्षर का उपासना यह समृद्धि का प्रापक है इस प्रकार की अक्षर का सब व्याख्यान हुआ जो जिस प्रकार के उपासना करेगा वो तद अनुरूप फल प्राप्त होगा अभी यह ओंकार उपासना से चल करके आगे प्राण उपासना अभी दिखाते हैं तो ये प्राण उपासना दिखाएंगे कहेंगे प्राण जिसका उपासना करवाना अभिप्राय होता है उसमें सब श्रेष्ठ गुण दिखाते हैं कहीं लोक में भी कहते हैं तो हम लोग भी कभी कभी आपस में विचार करते नहीं उस महापुरुषों का जो सारे लक्षण है अनुकरण है उनके शरण में रहना तो कल्याणकारी है तो ऐसा जब विचार होता है फिर कहते हैं उनका जीवन देखिए कैसा जीवन है उनका ऐसे हमको अनुसरण करना है दो चीज़ जो शब्द है कि अनुसरण एक अनुकरण हम लोग महापुरुषों को अनुकरण नहीं करना है अनुसरण करना है अदा महापुरुष आज जिस स्थिति में दिख रहे हैं तो हम कहेंगे हम भी ऐसे जिएंगे कहेंगे नहीं हो पाएगा इसे ऐसा ही हो जाएगा जैसे बकरी वो बटर वृक्ष का डालियों को चबाने लगेगा सब धांत गिर जाएंगे तो महान हानि हो जाएगी हमको अनुसरण करना है इसलिए हम कभी कभी हम लोग जो महापुरुषों का जीवन के बारे में जो विचार करते हैं हमको उससे ज्ञान होता है कि कैसे मार्ग में चले हैं इसलिए देखेंगे साधक को आग्रह रहता है महापुरुषों के बारे में जानने के लिए अच्छा उनका जीवन ऐसा चलता था ऐसा चलता था आज हम जहाँ खड़े हैं हम उसी अनुसार चलेंगे तो यह सब जान करके कहते हैं उसी अनुसार हम अपना ये जीवन को लेंगे तो यहाँ आगे जो अभी मंत्र में दिखाया जाता है कहते हैं कि यहाँ दिखाएंगे ये विवाद ये प्राण और इंद्रियों का बीच में यह विवाद नहीं है अर्थात प्राण आघात प्राप्त अर्थात शत्रुओं के द्वारा आघात प्राप्त नहीं होगा किंतु इंद्रिय हो जाएंगे इस प्रकार की दिखाया जाएगा क्यों कहते हैं प्राण का उपासना कर मतलब विधान करना तात्पर्य है इसलिए प्राण में सब श्रेष्ठ गुण दिखाएंगे जो अनुकरणीय होता है जो उपास्य होता है उसमें श्रेष्ठ गुण दिखाया जाता है शास्त्र में अभी एक आख्यायिका यहाँ दिखा रहे हैं और उसमें दिखाएंगे कि ये प्राणों में श्रेष्ठत्व तो है इसके लिए एक आख्यायिका दिखाते हैं और आख्यायिका दिखाएंगे कहते हैं देवता और असुर और ये देवता कौन है कहते हमारे सात्विक वृत्ति और असुर कौन है हमारे राजस और तामस वृत्ति और जितने सारे पुराणों पढ़ेंगे संभवतः ऐसा कोई पुराणों नहीं मिलेगा जिसमें ये दोनों पक्षों में विवाद युद्ध नहीं होता है सभी पुराण में युद्ध मिलेगा और ये दोनों पक्ष कौन है कहते हमारे अंदर में ही है कि सात्विक वृत्ति है क्या राजस्व तामस्य वृत्ति <select one another> ये दोनों क्या करेंगे युद्ध करके क्या करेंगे दूसरों को जय कर लेंगे एक दूसरों को जय कर लेगा जय कर लेगा अर्थात तो उसका सामर्थ्यों को दबा देगा अगर सात्विक वृत्ति जीत जाएगा रजस तमस को दबा देगा अर्थात तो रजस्तमस अपना कार्य नहीं कर पाएंगे हमको प्रमाद ये बहिर्मुखता इसमें नहीं ले पाएंगे अगर रजस्तमस मिलकर के सात्विक दबा देंगे कहते हैं आलस्य प्रमाद में जाएगा बहिर्मुखता में जाएगा ये युद्ध कहते हैं हर साधक के अंदर होता ही रहता है इसको दिखाते हैं फिर इसका निष्कर्ष आगे विचार फिर दिखाएंगे इसको देव देवासुरा ह वै ये यतिर उभये प्राजापत्यादेवा उदृतम आजह्रुर अनेनैने अभी भविष्याम देवा असुरा देवास्सुरा देवासुरा ह वै ह वै अर्थात तो पूर्व काल में ऐसा हुआ था ये दोनों अर्थात तो इतिहास को बताने के लिए ऐसा घटना हुआ था यत्र संग ये तिरे ये तिरे इसमें धातु क्या हो जाएगा यति प्रयत्न ये तिरे इसमें एक विशेष सूत्र लग गया और वो तो लगा ये लिट का रूप है ना इसका अभ्यास कहाँ गया हाँ अतः एक मध्य नादे सादे लिटी संयति रे अर्थात एक जागा में यति प्रयत्न अर्थात एक स्थान पर होकर के प्रयत्न करने लगे क्या करेंगे एक स्थान पर होकर के परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति एक स्थान पर होंगे तो क्या करेंगे तो विवाद ही करेंगे युद्ध करेंगे संग्राम किए कहते हैं यत्र यत्र अर्थात यन निमित्ते किसी निमित्त को लेकर के विवाद किए ये क्या निमित्त है कहते हैं परस्पर अभिभव करना दबा देना अर्थात अपने जो गुण है उसी को ही प्रकट करना और दूसरे जो विरुद्ध गुण वाला है उसको दबा देना उभय प्रजापत्य ये दोनों तो प्रजापति का अपत्य ही है और यहाँ प्रजापति कौन है कहते हैं यजमान ये जो यजमान है उसका सात्विक वृत्ति और राजस्व तामस वृत्ति ये यजमान का ही है इसलिए कहते हैं प्रजापति का अपत्य ये दोनों है तद देवा अरे वृहदारण्य में कहा वृहदारण्य में कहा जाता है तत्र देवा काियसा और ज्यायांश आसुरा ये देवता लोग कम होते हैं असुर लोग अधिक होते हैं ये स्वभाव है स्वयं श्रुति ही कहती हैं तभी तो ये लोग जो कम हो जाते हैं कहते हैं उनको और बल चाहिए तो जीतने के लिए कहते हैं तद देवा उद्गितम आ उद्गित अर्थात तो उद्गी उपलक्षित कर्म वो कर्म जिसमें उद्गीत का व्यवहार हो वो कर्म आरंभ किए तो उद्गित का अर्थात ये साम का भाग है साम का गायन होता है तो इसलिए उद्गित मंत्र गायन होने का कर्म वो लोग आरम्भ किए तो, उद्गित शाम का श्याम का भाग है साम का ऋतु का नाम क्या है उद्गाता इसलिए उद्गाता यह कर्म करेगा उदगाता संबंधी कर्म को कहा जाएगा औदगात्रम उद्गातूर अयम ये अण हो जाने से औदगात्रम तो उद्गीम आजहरु आजहरु अर्थात ग्रहण किए उद्गी संबंधी कर्म करने के लिए वो लोग आरंभ किए देवता लोग निश्चय किए कि हम लोग उद्गित गान करेंगे क्यों उसको करेंगे कहते हैं अनेन, एनान भविष्याम इस उद्गित गान रूपक कर कर्म के द्वारा हम लोग यह सबको ये असुरों को, को अभिभवक करेंगे उनको दबा देंगे उद्गित गान करेंगे तो ये असुर लोग सब दब जाएंगे दब जाएंगे अर्थात वो जो हमको तमस और रजस में ले जाने वाले है वो सब हमारी वृत्ति हट जाएगा और हम तमस और रजस में नहीं जाएंगे इसलिए जो सब जहां गान होता है हम लोग महिन्न स्त्रोत्र पाठ करते हैं मंत्र उच्चारण करते हैं जहाँ भी जो सब ये मंत्र पाठ होता है कि वो सब अगर हम करते हैं तो हमारे ये जो आसुरी प्रवृत्ति है रजस तमस ये सब हट जाता है ये सब सात्विक प्रवृत्ति है ये सब करने से प्रमाद ये जो तमस रजस ये सब हटता है तो वही महिम हम लोग गाते रहते हैं वर्ष बाद वर्ष गाते ही रहते हैं प्रतिदिन गाते रहते हैं कि कहते सभी को अनुभव होगा जब हम पहले इसको गाना करते थे और ज़, आज आज जब गाना करते हैं तो स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रथमे अगर थोड़ा तमस है तो महिमना गाना करते समय कहते हैं बहुत थकान लगेगा नींद लग जाएगा और तमस धीरे धीरे गया कहते हैं रजस आया तो रजस आया तो कहते हैं कि जो महिमन गाना करने का जितना समय वो हमारा मन को हम मैदान देते हैं भाई खेलो आप बाकी दिन भर तो इसमें लगाएंगे हे थक जाता है मन कहते उस समय में कहते क्षण भर के लिए भी वो महिमनों का अर्थ को चिंतन नहीं करेगा पूरा चलता रहेगा विक्षेप उसमें चलता रहेगा और हम लोग जो करते रहते हैं करते रहते हैं कहते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे चित्त एकाग्र होगा चित्त एकाग्र होने से अब कई साल अगर महिमा गाते हैं शब्द तो सब कंठस्थ हो गया और चित्त जब धीरे धीरे एकाग्र होगा अभी हमको शब्द उच्चारण करने के लिए किताब नहीं देखना पड़ता है आँख खुलने का जरूरत नहीं है और इधर मुँह से गाना होता है और चित्त एकाग्र होने से उसका अर्थ चिंतन करता है तो इससे क्या होता है कहते हैं ये हमारा ध्यान हुआ अर्थचिंतन होना ये ध्यान हुआ हम शब्द का अर्थ के ऊपर ध्यान करते हैं और महिमन का जो 23 चौबीस श्लोक के जो स्त्रोत्र के आगे हैं वो तो सब ज्ञान पर श्लोक आ जाएंगे तो वहाँ तो चित्त और एकाग्र होगा बहुत अच्छा है आपको अर्थात तो बहुत अच्छा वृत्ति वृत्ति प्राप्त करवा सकते हैं इसलिए जो सब ये गान के लिए कहा गया मंत्र उच्चारण के लिए कहा गया वो सब करना है और हम लोग महाराष्ट्र से कितने बार सुनते हैं छोटे महाराष्ट्र का शरीर जब तक मतलब चलन अक्षम था तो निश्चित रूप से महिमा में महिमना पाठ में तो, तो उपस्थित तो होंगे ही होंगे अंतिम समय में शायद समय इत्यादि भी देखे होंगे अर्थात जहाँ हम लोग भी महिमा पाठ में बैठते हैं वहाँ उनको बैठने का इतना सामर्थ्य शायद शरीर थोड़ा कमजोर पड़ गया होगा जो प्रणाम कक्ष होता है हाँ तो किंतु फिर भी शायद आते थे प्रणाम कक्ष में बैठते थे जो अंदर वाला कक्ष है वहाँ शायद बढ़ते बैठते थे या मारसी बोलते थे कि प्रणाम कक्ष में अंतिम समय में भी आकर के बैठते थे वो तो शरीर थोड़ा कमजोर हो अथवा जैसे भी हो जिस कारण वैसे अर्थात अंतिम समय तक जब तक तो शरीर चलन क्षम था वो निश्चित रूप से आते ही थे अर्थात तो उसमें इतना महत्व बुद्धि रखते थे ये आवश्यक है और अगर वो उसमें अगर कोई प्रमाद आलस्य इत्यादि होता था छोटे महर्षि कह देते थे, थे एकदम वो बाकी किसी चीज़ में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे कि इसके लिए कह देते थे, थे तो कड़क शब्द कहते थे वो शब्द कहने से महात्मा कहेगा हम तो कंधा पर बैग रखता है आपका तो रहने दीजिए तो कहते हैं तो महात्मा हो गया रोटी खाते हैं महिम्र थोड़ा पाठ नहीं कर पाएंगे कितना महत्व है उसमें अर्थात कैसे भी हो मन चाहे बार बार कहे कि ओ ओह हो गया बहुत थकान होता है ये होता है होता है कैसे भी हो लगा करके रखना है वास्तविक तो चित्त एकाग्र करने का वो उपाय है हम एक घंटा स्त्रोत्रपाठ करते हैं और वो पारायण है एक घंटा पारायण कुछ छोटा मोटा चीज़ नहीं है हमको पता नहीं चलता पारायण अर्थात तो हम प्राण को लयबद्ध करना हम जब गाते हैं वो तो एक ही यतिपात होना है वहीं हम सुश्वास लेते हैं ये तो स्वाभाविक प्राणायाम हो जाता है तो कितना महत्व अर्थात हम सोच सकते हैं उसमें कितना सामर्थ्य एक घंटा प्राणायाम करते हम लोग प्रतिदिन तो वो सब में अर्थात प्रमाद नहीं होना चाहिए उसको करना ही चाहिए ये सब बताया जाता है कि देवता लोग वो सोचे कि हम लोग ये उदगित का गाना करके यह असुर लोगों को अतिक्रम करेंगे असुर अर्थात जो तमस रजस ये सब जो वृत्ति ले आते हैं ये हमारा हट जाएगा धीरे धीरे आगे बोलो निर्णय किए इसका तो गाना करेंगे अभी कौन गाना करेगा उसके लिए अभी विचार हो रहे हैं ते ह नासिक्यंग प्राणम उद्गीथम उपासंग चक्री रे तंग पापमना विविधुष तस्मा तेनो भयं भय सुरभि च दुर्गंधि च पापमना ये सृद्ध ते हे अर्थात ते देवा दैवा नासीक्यम नसिकायां इति नासीक्य नासिका में होने वाला जो प्राणा तो कौन सा इंद्रिय नासीिका में होगा घराणेन्द्रिय प्राणा शब्द का अर्थ तो घ्राण ओह देवता लोग घाण घ्राण द्वितीय है अर्थात तो घ्राण दृष्टिया उदृतम उपासन चक्रीवे था, था था उद्गित उदगित अर्थात उद्गित उपलक्षित हो जो ओंकार मंत्र है तो वो ओंकार में घ्राण दृष्टि करके उपासना किए क्योंकि उनका सामने है उद्गित ओंकार ओंकार में घ्राण दृष्टि करे इस प्रकार की उपासना किए यह है कि प्राणम उद्गितम उपासन चक्री रे प्राण का उपासना क्योंकि यहाँ प्राणम द्वितीय दिया नहीं अभी ये प्रकरण चल रहा है ना उदगीत का उपासना ओंकार का उपासना तो इसलिए यहाँ प्राण दृष्टि से ओंकार का उपासना अक्षर का उपासना अभी देवता लोग वो किए ओंकार का उपासना किए प्राण दृष्टि से अर्थात ये प्राण ही प्राण अर्थात घ्राण ये घ्राण ही ओंकार है मतलब ओंकार सामने में है घ्राण का दृष्टि करते हैं जैसे हमारे सामने में ये नर्मदेश्वर शिला प्रस्तर खंड है हम उसमें क्या दृष्टि करते हैं शिव जी का दृष्टि करते हैं इसी प्रकार के इनका सामने में अभी ओंकार है जो कि उद्गित है क्योंकि उद्गित का गण हो रहा है और उसमें कहते हैं कि घ्राण का दृष्टि करे तो घ्राण इंद्रिय यह जो ओंकार हम वो अभी श्रवण हो रहा है शब्द कहते हैं कि यही ही घ्राण इंद्रिय है इस प्रकार की जैसे कहते हैं कि ये सामने जो शिला है प्रस्तरखंड है ये शिव जी है शिव जी अर्थात जैसे व्यापक परमात्मा इसी प्रकार की जो ओंकार हमारा श्रवण हो रहा है ये घ्राणेंद्रिय ही है इस प्रकार के चिंतन करें तंग हाशराहा पापमना विविधुष अभी यह जो घ्राण दृष्टि कर रहे थे वो घ्राण दृष्टि जो देवता लोग कर रहे थे कहते हैं उसको असुर आ कर करके पापमना विविधुष पाप से विद्ध कर दिए विद्ध करने से कहते हैं जो घ्राण दृष्टि हो रहा था वो घ्राण अभी दूषित हो गया दूषित हो जाने से तस्मात् अर्थात पाप से विध हो गया घ्राण विद्ध हो जाने से उभयंग जिग्रति दोनों को ग्रहण करता है घ्राण इंद्रिय दोनों को ग्रहण करता है किसको कहते हैं सुरभि च दुर्ग असुर दुर्ग, दुर्गंधी च सुरि और असुर ये दोनों को ये ग्रहण करता है हाँ। दोनों को ग्रहण करता है अर्थात उसमें विवेक और नहीं करता है कहते हैं हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है इस प्रकार के जो पाप ग्रस्त हो जाता है कहते हैं फिर विवेक बुद्धि नहीं रहता है तो अभी पाप ग्रस्त हो गया असुर कर दिए इसलिए वो घ्राणेन्द्रिय को अभी विवेक बुद्धि नहीं हुआ किसका ग्रहण करना चाहिए किसका ग्रहण नहीं करना चाहिए इस प्रकार के होने से कहते हैं सूरभ ही ये सभी को ग्रहण करता है पाप मना ही सृद्ध अर्थात तो पाप के द्वारा ये विद्ध हो गया ग्रहण तो यहाँ कहा गया कि उभयम जिग्रति सुरभि च दुर्गंधि च तो कहना चाहिए था कि पाप से विद्ध होने से दुर्गंधी को भी ग्रहण करता है आ सुगंध तो ग्रहण करना ही है तो एक कहना चाहिए ये दोनों क्यों कह दिया इस प्रकार तो कहते हैं उसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं थोड़ा और सुनाते हैं कथा कथा नहीं <laughs> भेद का ही बात है तो जो लोग अग्निहोत्र कर्म करते हैं अग्निहोत्र प्रातः काल में होगा ना सायंकाल में होगा दोनों समय में होगा और अग्निहोत्र कर्म करने के लिए पूर्वास बनाना है और जो पूर्वास बनाएंगे कहेंगे वो प्रेशर कुकर में नहीं चलेगा वो सब कहते हैं कपाल में बनाया जाता है कपाल अर्थात तो मिट्टी का ऐसा बर्तन होगा जो अर्थात आधा होगा उसमें बनाया जाएगा और उसको अग्नि में बैठा करके और कुछ फिर कार्य में अगर व्यस्त हो जाएगा तो कभी क्या होगा कहते हैं चावल भी अगर हम पका रहे हैं ऐसे खुला बर्तन में और अगर वो उबला तो उबल करके फिर क्या होगा थोड़ा बाहर आ जाएगा उसका पानी कभी थोड़ा चावल भी आ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो कहते हैं अभी उसको और प्रायश्चित तो हवन करना पड़ेगा कहते हैं स्कन्ने जूहोती अर्थात ये जो प्रश्रवण हो गया बह गया बह गया तो अभी उसको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा और दूसरा कहते हैं भिन्ने जूहोती ये जो कपाल बैठाया था अगर उसमें पहले से ये फटना आरंभ हो गया और उसको देखा नहीं और वो बैठा दिया बैठा दिया तो कहते हैं जब ये गर्म हो करके हुआ कभी होता है कि वो टूट जाता है जो पुराना समय में जो मिट्टी का हांडी होता था जिसमें भात इत्यादि सब पकाया जाता था कभी कभी टूट जाएगा टूट जाने से कहते हैं सारे बात वो तो लकड़ी का चूल्हे सब जाएगा कहते हैं अगर वो हो गया कहते हैं अभी उसका प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा अभिन्न जो होती वो करेगा एक तो वो नाश हुआ और नाश होने के बाद और प्रायश्चित कर्म करेगा ये सब क्यों कहा गया है वेद में कहते हैं आपको एकाग्र हो करके कर्म करना है नहीं कि एक समय में तीन कार्य करते रहें वो सब ऐसा नहीं है अगर हम मिट्टी का वो कपाल उसको अगर चूल्हा में बैठा रहे हैं हबीर बनाने के लिए पुरोडास बनाने के लिए उसका सम्यक ईक्षण करके देख करके ये अभी ठीक है नहीं है ये बैठाना है सभी कार्य में एकाग्रता होनी चाहिए ये सब जो वेद का कर्म देखेंगे वो सब कर्मों को अगर जागृत से पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अन्य मनुष्य को होकर के ये सब कर्म नहीं कर सकते एकाग्र हो गया ही होगा धीरे धीरे ये सब कर्म जैसे विधान किया गया है करने से चित्त अगर एकाग्र होगा आगे फिर उपासना करेगा इसलिए हमारा क्रम वही कहा जाता है पहले कर्म करे आगे उपासना करे चित्त एकाग्र होने से आगे विद्या में चलेगा तो वहाँ वो मंत्र कहा जाता है यश उभयम हवीर आर्तिम ऋक्षती अर्थात जिसका दोनों ही अर्थात प्रातः और सायम दोनों समय का हविर इस प्रकार की स्कन्न हो गया अथवा भिन्न हो गया अब वो उसको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा कहते हैं वहाँ ऐसे नहीं कि प्रातः अगर उसका हानि हो गई और सायम का हानि नहीं हुई तो अब वो प्रायश्चित तो नहीं करेगा ऐसा नहीं है यद्यपि मंत्र है जिसका दोनों हविर इस प्रकार की ग्रस्त हुआ तभी तो वो कर्म करेगा किंतु विचार करके निर्णय किया गया कि कोई एक भी अगर हानिग्रस्त हो गया तभी तो उसको कर्म करना पड़ेगा तो इसी प्रकार की यहाँ दुर्गंधी घृणाति जिग्रति एक कहने से चलता तो दोनों कह दिया गया कहते दोनों में तात्पर्य नहीं है जैसे वहाँ मंत्र में उभय हबीर आरती मृक्षति वहाँ उभय कहने में तात्पर्य नहीं है कोई एक भी अगर हानि हो गई तो उसको प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा ऐसा सब वेद में विचार करके निर्णय किया जाता है तो तात्पर्य यह मंत्र का हुआ अगर पाप से ग्रस्त हुआ तो पाप को भी ग्रहण करना पड़ेगा अच्छा यह पाप से ग्रस्त क्यों हो गया कहा गया कि उसका विवेक नहीं रहा तो विवेक क्यों नहीं रहा कहते हैं कि ये स्वार्थग्रस्त है ये जो ग्राणेन्द्रिय है वो स्वार्थग्रस्त है क्या स्वार्थग्रस्त है? स्वार्थ है कहते हैं कि इसमें ये ये उपनिषद में दिया नहीं बृहदारण्य में दिया है तो वहाँ कहते हैं कि उसको कहा गया कार्य करने के लिए वो कार्य किया कार्य करके कार्य का जो फल आया वो फलों को दूसरों को बांट दिया किंतु वो फलों में जो सार अंश रह गया कल्याणतम तद आत्मा सार अंश को अपने लिए रख लिया बाकी तो बाँट दिया कहते हैं यह कार्य करने से उसको अशुर लोगों को मार्ग मिल गया उसको पापों से विद्ध कर दिए तो जो कर्म करता है उसमें पूर्णतया निष्काम होना चाहिए तो इसमें कुछ सार रख लेना नहीं चाहिए और कर्मों का सार होता है कहते हैं कि ये जो प्रशंसा इत्यादि आना है ये कर्मों का सार है वो सबको अगर लेने लगेगा कहते हैं वही पाप से विद्ध होगा कहते हैं चित्त शुद्ध नहीं होगा आगे कहते हैं अभी घाण कहते हैं घाण पापब्द हो गया आगे अथ हाचम चक्रिरे उपाशक्रिरे तांगसुरा पापमना विविधुष तस्मा तय भय वदानृतम च पापमना येषा विद्धा अथ वाचम वाच उगित चक्रिरे अभी उद्गीत का जो अवयव है ओंकार ओंकार का उपासना बाग दृष्टि से करता है अर्थात जो ओंकार श्रुति ग्राह्य श्रवण ग्राह्य हो रहा है वो तो बाग ही है इस प्रकार की तांग असुराह पापमना विविध हु अभी ताम अर्थात तो वो बाग इंद्रियों को अभी असुर लोग पाप से विध कर दिए पाप से संबद्ध करवा दिए तो बाघ इंद्रिय से पाप आ जाने से क्या होगा कहते हैं तस्मात तया उभयम वदति तस्मात तया तया कया बाघ इंद्रिय न उभयम बदति बदती का कर्ता कौन हो जाएगा बाघ इंद्रिय के द्वारा वह दोनों बोलता है बाघ इंद्रिय का जो मालिक है वह जीव जिस जीव का वाघ इंद्रिय में पाप है वो जीव दोनों बोलेगा क्या कहते हैं सत्यम च अनृतम च सत्य भी बोलेगा और अनृतम मिथ्या भी बोलेगा कपट कपटाचार करेगा क्यों करेगा कहते हैं पाप मना ही ऐसा विद्या अर्थात वाघ इंद्रिय में अगर पाप है तो अनृत वदन भी करेगा अथ चक्षुद उपास चक्रिरे पापमना तद्दा सूरा तेनो भयं पश्यति भश्य च चा च पाप्मना ही एतद् विद आगे वो देवता लोग उद्गी का उपासना उपासनाक दृष्टि से दृष्टि से उद्गी ओंकार का उपासना किए अभी इसको देख करके जान करके असुर लोग आकर के उस चक्षु को पाप से विद्ध कर दिए जिस दृष्टि से उपासना किया जाता था अगर उस उपास्य पदार्थ में अगर पाप का विद्ध हो जाएगा तो उपासना भंग हो गया मान लीजिए हम किसी देवता का उपासना कर रहे थे तो फिर पता चला नहीं, नहीं इस देवता के द्वारा तो अन्य पुराण में आए है ये कर्म भी दुष्कर्म भी हो गया है तो हम जितना श्रद्धा के साथ कर रहे थे अभी वो नहीं होगा घट गया तो फल नहीं होगा ये अश्रु लोग वही करते हैं अश्रद्धा कर देते हैं तो हम जिसमें प्रवृत्त होते हैं सनमार्ग में कहते हैं अश्रु लोग आकर के अश्रद्धा कर देते हैं तो पाप से विद्ध कर देते हैं क्यों पाप से अश्रु लोग विद्ध कर देते हैं हम कहीं ना कहीं मार्ग का उल्लंघन करते हैं मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तभी अश्रु लोग पाप से विद्ध कर देते हैं अभी चक्षु कभी भी पाप से विधो कर दिए तस्मात पाप विधो हो जाने से उभयम पश्यति ये जो चक्षु इंद्रिय दोनों को देखता है क्या कहते हैं दर्शनीयम च छर्शनीयम च जो देखने योग्य है जो देखने योग्य नहीं है वो पदार्थों के भी सब देखता है जो विभत्स घटना है जो चित्त में विक्षेप करते हैं और ये जो नग्न चित्र देखना है वो सब अदर्शनीय है किंतु अगर चक्षुर इंद्रिय में पाप है कहते हैं कि वो जाएगा और अर्थात वो तो विवेकों को मानेगा नहीं पाप अधिक होने से इस प्रकार करेगा पापमना ही ए ये जो चक्षुर इंद्रिय है वो पाप से विद्ध हुआ इसलिए अदर्शनीय पदार्थों को भी देखेगा अथह स्रोत्रम उदगम उपासन चक्री रेत हा पापमना विविधुष तस्मात्नोभ भयम श्रृणती श्रवणीय च श्रवणीय च पापमना हित विद्धम अथह स्रोत्रम उदगित उपासना चक्री देवता लोग अभी उद्गी में श्रोत्र दृष्टि करके उपासना किए उदगित जो ओंकार श्रवण हो रहा है ये श्रोत्र है इस प्रकार के इसको जान करके असुर लोग आकर के श्रोत्र इंद्रियों को पाप से विद्ध कर दिए जिस दृष्टि से हम उपासना कर रहे थे वो हमारा उपास्य जो दृष्टि उसको पाप से विद्ध कर दिया अर्थात तो उपासना विफल हो गया ते न पाप से विद्ध हो जाने से उभयम् श्रीमती जो श्रवण इंद्रिय है वो श्रवणियम को भी सुन सुनता है और अश्रवणियम को भी सुनता है ये जो सब निंदा ये जो मिथ्या ये सबको भी वो सुनता है अश्रवणियम च क्यों कहते हैं पाप मना ही पाप से विधो हो गया अथा हा मना उद्गितम उपास चक्रिरे तदा सूरा पापमना विविधुस्तस्मा भकलपते संकल्पनीय चा संकल्पनीयच पापमना हितदि अभिदितोकार में मन का दृष्टि करके उपासना किए असुरों को ये बात पता चला उनका अगर उपासना सफल होगा तो वो सात्विक वृत्ति को प्राप्त कर लेंगे इसलिए असुर लोग आकर के पाप मना विविधो पाप से विद्ध कर दिए अभी पाप से विद्ध अभी किसको कर दिए मन को मन अगर पाप से विद्ध हो गया बाकी तो गया तो पाप से विद्ध हो गया तो कहते तेना ये मन क्या करेगा उभयम संकल्प दोनों अच्छा। यह है अच्छा क्योंकि ये निजंत होकर के होना चाहिए तत करोती तदाचष्टे करो तो संकल्पम करोती संकल्प यते संकल्पनीय चकल्पनीय च जो संकल्प जिस विषय का संकल्प करना चाहिए और जिस विषय का संकल्प नहीं करना चाहिए तो वो दोनों का संकल्प करता है हमको संकल्प वही करना चाहिए जहाँ हमको विहित तो नहीं है जहाँ हमको शास्त्र से गुरु से आचार्य से विहित तो हो गया दिखाया गया बता दिया गया ये करना है हम वहाँ संकल्प करेंगे तो कहते हैं वो असंकल्पनीय है वह मन को फिर संकल्प में नहीं लगाना है अथवा संकल्प संकल्प अर्थात तो यह कार्य हम करेंगे इस प्रकार की जो मन में संकल्प करता है जो सब निषिद्ध है जो नहीं करना चाहिए तद विषय का संकल्प ये सब असंकल्पनीय है मनो पाप से जो विद्ध होता है यह इस प्रकार की असंकल्पनीय पदार्थों का भी विषयों का भी संकल्प करता है तो यह सब देवताओं को अश्रुल देवता अर्थात ये सब इंद्रियों को यह सभी इंद्रियों को यह अश्रुल पाप से विधो कर दी यहाँ तो घिना कुछ घ्राण आगे बाघ आगे चक्षु आगे श्रोत्र आगे चार इंद्रिय हो गए मन पांच दिया तो वृहदारण्य में तो कह दिया गया कुछ गिना करके अंतिम कह दिया एवं खलु एता देवता पाप में भी उपा सृजन इस प्रकार के कह दिया गया इसी प्रकार की सभी इंद्रियों को और ये मन को यह असुर लोग आ करके पाप से विद्ध कर दिए अर्थात ये सब पाप तो करते ही हैं फिर इसे कैसे वो देवता लोग जीतेंगे कैसे आगे कहते हैं अथ ह एवाय मुख्य प्राण स्तम उदीत उपासन चक्री तंगसुरा ऋध्यु विदध्वंसुर्यथास्खण भिदध्धुं। रिवा एवम् तध्वंसु इस प्रकार की है न दध्वंसु दध्वंसु लिट का रूप है ध्वंस धातु का लिट का बहुवचन का रूप य एव अयम मुख्यः प्राण मुख्य प्राण अर्थात जो शरीर का मुख्य प्राण नासिका में से जो प्रवाहित तो होता है इसको अभी ओंकार जो श्रवण होता है उस ओंकार में उदगृत का उसमें ये मुख्य प्राण का दृष्टि करके वो लोग तो उपासना किए तो यह मुख्य प्राण को जब उपासना किए मुख्य प्राण को अर्थात उदगित का उपासना करते हैं मुख्य प्राण का दृष्टि से जैसे हम कहते हैं हम प्रस्तर का उपासना करते हैं पाषाण का उपासना करते हैं उसमें लेकर के अभिषेक हम करते हैं जल अभिषेक करते हैं बिलोपत्र पुष्प इत्यादि किसमें देते हैं कहते हैं तो पत्थर का खंड है उसमें करते हैं किंतु हमारी दृष्टि क्या है कहते हैं शिव जी का दृष्टि है इसी प्रकार की हाँ ओंकार हो गया सामने में जो है सामने अर्थात श्रवण ग्राह्य हो रहा है श्रुति ग्राह्य हो रहा है और उसमें प्राण की दृष्टि करें तम ह असुरा रित्वा रित्वा अर्थात गत्वा असुर लोग देखे उनका फिर कर्म आरंभ हुआ ये लोग कुछ करते हैं तो हमको अभिभव करने के लिए दबाने के लिए असुरों को पहले से संस्कार हो गया ये लोग कोई भी कर्म करेंगे हम जा करके उस कर्म का विनाश करेंगे विनाश तो करने के लिए आ गए कहते हैं दंडकारण्य में जैसा हुआ ये सब यति लोग ये जो अरण्य में रहने वाले है वो जो कर्म करेंगे अश्रु लोग आकर के उसको सब नाश करेंगे उनको पता नहीं चला कि अभी राम जी आ गए हैं तो राम जी है फिर भी वो लोग आ गए नाश करने के लिए क्यों कह रहे उनका तो स्वभाव है ये सत्कर्म करने वाले जो सब करेंगे उनको तो नाश करेंगे तो राम जी आ गए तो फिर सब नाश हो गए इसे उपनिषद का बाद सब वहाँ कहा जाता है तो अभी यह सब जो प्राण दृष्टि से ओंकार का उपासना करे असुर ऋतुआ रित्वा अर्थात धावनम कृत्वा दौड़ करके आए और आ करके क्या हो गया कहते हैं बी दुह सब नाश हो गए आए थे इनका उपासना को देवताओं का जो उद्गित उपासना प्राण दृष्टि से कर रहे थे उपासना को नाश करने के लिए किंतु सब असुर ही नाश हो गए दृष्टांत देते हैं यथा अस्मान आखणम रीवा विध्वंसेत अस्मानम अस्मन पत्थर आखणम कहते हैं खनिद न इति अखण् अखनमेव आखणम जिसका खनन नहीं किया जा सकता है ये जो कुद्दाला इत्यादि होता है सावल होता है इसके द्वारा हम पत्थर को खोद लेंगे नहीं खोद पाएंगे तो इसको आखंडम कहा गया तो दृष्टांत तो देश हैं जैसे पत्थर जो कि कुद्दाला इत्यादि के द्वारा जिसका खनन नहीं हो सकता है उसके प्रति जाकर के अर्थात तो उसमें घिर करके सब विध्वंस तो सब नाश हो जाते हैं कौन तो मिट्टी के ढेले लोस्टम यहाँ लोस्ट शब्द दिया नहीं है श्रुतियंतर बृदारण्य में कहा गया जैसे मिट्टी का ढेला यह पत्थर में टकरा करके सब नाश हो जाता है स्वयं इसी प्रकार की प्राण दृष्टि से जब उपासना हो रहा था तब असुर लोग आ करके स्वयं नाश हो गए तो यहाँ ये प्राण दृष्टि से जब हुआ तब क्यों अर्थात नाश हो गए तो ये में थोड़ा विचार दिखाएँ ये प्राण अपने लिए कुछ नहीं रख लेता है जब अन्न आकर के पहुंचता है ये समान जो वायु है वो प्राण है वो उसको पाक करके उसका रस निकाला और ये सब जो बयान होते हैं वो लेकर के ये व्यान वायु है ये लेकर के प्रत्येक को, कोशों को पहुंचाते हैं और ये प्राण कहते हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं रख लेता है कल्याणतम जो होता है वो अपने लिए नहीं रख लेता है तात्पर्य सब कहने का है कि ये कर्म प्रकरण का अंतिम है कहा जाता है अर्थात तो इतना निष्काम हो जाना चाहिए पूर्णतया निष्काम हो जाएगा तब शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि से तादात्म्य छूटेगा धीरे धीरे क्योंकि शरीर और मनोबुद्धि को व्यवहार कर रहा है क्यों हमको फल चाहिए कामनाग्रस्त होकर के निष्काम होगा तब और उससे तादात्म्य नहीं रहेगा आवश्यक नहीं है हमको अगर प्राप्त ही कुछ करना नहीं है फिर हम इनको क्यों इतना चलाए तो धीरे धीरे अर्थात तो जब फलाशा घट मतलब छूट जाता है तब फलाशक्ति नहीं रहता, कुछ दिन तक कर्माशक्ति रहेगी कहते हैं अभी हमको चाहिए नहीं और हवा चाहिए नहीं किंतु फैन चलता है अभी हम बंद कर दिए किंतु यह थोड़ी देर तक चलेगा इसको कहते हैं कर्माशक्ति फल की आसक्ति नहीं है किंतु कर्म नहीं करने से कहते हैं कि हम रह नहीं पाते अर्थात धीरे धीरे चीतक का विक्षेप होता है नहीं तो तमस में चला जाता है इसलिए कर्म करते रहना धीरे धीरे वो सात्विक स्थिति को चला जाएगा तो प्राण को उपासना करने के लिए कहा गया है ये जहाँ भी ये प्राण उपासना ये प्रश्नोपनिषद में बृहदारण्य को उपनिषद में ये सब दिखाया गया प्राण पूर्णतया निष्काम है अपने लिए कुछ नहीं रख लेता है तो निष्काम को जो इस प्रकार के उसको द्वेष करेगा उसका हानि होगी यहाँ भी कहेंगे आगे गय? वृदारण्य में भी कहा गया है सब प्राण का उपासना प्राण दृष्टि से यहाँ उदगता का उपासना कहा गया आज यहाँ तक नो मित्रो भगतम शो बृहस्पति विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म